गुरु पद श्री वंदे गुरुपद दंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोदय गोपीजन समयुक्त बिंदन वाचा कल्पतरुवश्च कृपा सिंधु वच पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूको दिवाचांग पंगोतरी यदिपातमह वंदे परमानंदमा वृंदाव तुषदे वैकेश्व भक्तिपदेदेवी सत्वत् नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चोत्तम देवी सरस्वती जो संकर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्र स्व प्रकाशने सदाक्तगुरभक्ति भक्ति प्रमोदाख्य जगह सदा पिभवनमोह तीर्थास्पदम शिव विरंचन तम शरण भीतावदीपूत वंदे महापुरुष महापुरुषते चरण तकता दुस्तसुरेपीतराजक्षी धर्मीज वचसा जदगा दईत वंदे महापुरश ते चरण यदाद्लवनक छंदमशाया विस्फुित कि वध स्वदर्श पूर्णाम बरसागर साराधिका सारा मि कला श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद सियादगदाधर शिव सदी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद धर शिव सदी गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे रा अजानुंबित भुज कनका दधा संकेतनकमलाक्ष विशाबर दिजवरुगध वंदे जगत प्रियकुण करू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम हरे ररे नमा गंगे तव पाद सुरासुरैरबोदी मुक्ति मुक्ति दिन भापन सदा नंगातरंगरमणीय जटा कलाप गौरीर विभुशी तवाम तो भागम नाराण प्रियमनंगमदाप वरान से भयवीशनाथ बागी लक्ष्मी जस्वनी लक्ष्मीजस्वी ज्यासि ऊँह नमह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे यथत्मा परते गात सवनो विधाने तथा तथा पश्वती वस्तु सूक्ष्म चक्षुष अंजनो संप्रजुग्त यमुजतेसौ मूर्ण न गाथा सबनो विधान तथा तथा पश्य वस्तु सूक्ष्म चक्षुष्वनो सिसिल वक्ति सिद्धांत श्री शिलोभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुबा जी ने बताया जे वास्तविक वास्तविक दीक्षा ग्रहण क्रिया और दिखावा दीक्षा दिखा दोनों एक नहीं है वास्तव दीक्षा ग्रहण क्रिया और दिखावा दिख्या दोनों एक नहीं है शिलाभक्ति श्री धाम्तु सरस्वती को स्वयं भोपात कह रहे हैं हमारा दिखा हुआ है लेकिन अभी तक दिव्य ज्ञान का उन्वेष नहीं हुआ तो फिर कैसा दिखा हुआ हमारा हमारा दिखा हुआ लेकिन अभी तक दिव्य ज्ञान का कोई उन्मेष हुआ ही नहीं तो फिर हमारा कैसा दिखा हुआ दिखा का मतलब ही है दिव्य ज्ञान का उन्वेष होना अपराकित गुरु विष्णु का कृपा से अपराकित जगत का जितना सारे ज्ञान सारे कृपा के द्वारा शिष्यों के हृदय में प्रकटित हो जाते हैं। भागवत जी महापुराण में सुंदर सिद्धांत है वहां बुलाओ साफा लिखा हुआ है स्निग्ध स शिष्य से गुरु वो गुज्ज मो शिष्यों को गुरु जी सारे तत्व ज्ञान सारे अनुभव दे देते हैं तत्वज्ञान को मुखस्थ करना एक बात है आ अनुभव में उतारना अलग बात है श्री लोगोर किशवदास बाबा जी महाराज कभी कभी कहते थे वो लोग किसी ने के बोला उधर भ्रमण गीता पाठ हो रहा है ऐसा ऐसा हो रहा है बहुत सारे प्रेम की अवस्था फैले हुए हैं, चारों ओर प्रेम ब्रह्मोद गीता पाठ हो ग्री लगोर किशोरदत्त बाबा जी हमारे बताए उधर मत जाना उधर मत जाना क्यों उधर ब्रह्मोद गीता पाठ हुआ है बहुत सारा सोता है वक्ता भी बहुत सुंदर बोल रहा है उधर मत जाना वहाँ भागवत कथा नहीं हो रहा है वहाँ टका टका टका टका टका, टका रुपया रुपया रुपया हो रहा है उधर जो जमीन है जो जगह बैठ के वो कथा कर कथा किया उसका बीस हाथ जमीन खोद के फेंक दे अपवित्र हो गया और फिर नया गंगा का माटी उधर लगा के गोबर का चौका लगा देना बोले महाराज गौर की श्रद्धा बाबाजी महाराज कह रहे हैं बड़ा अनुभव की बात अजब की साधु कितना सुंदर परमहंस वैष्णव सोचे भी तभी बहु आश्चर्य लग रहा है महाराज जी बोले देखो बाजार से किताब लाओ लाके बड़ा भड़ा भरी कर लो और बोले महाराज सब कुछ कर लो गौरकिशोर बाबा कह रहे हैं कि बाजार से वो लोग किताब लाए और सब मुखस्त करे सब कुछ करें लेकिन अनुभव कहाँ मिलेगा जो अनुभव है वो कौन देगा मुखस्त तो कर सकता है ठीक है चलो बाजार से किताब लाए लेकिन जो डायरेक्ट अनुभव है ये अनुभव कौन देगा बिना बिना अनुभव शास्त्रों ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। ये अनुभव जो है गुरु वैष्षण देते रहते हैं आज इस प्रसंग को इसलिए उठाया पिछले दो एक दिनों से सृष्टि तत्वों का विषय सांखो जोग इत्यादि चर्चा होते आए हैं पिछले कई दिनों से शायद आपने सुने होंगे हम बताएं कि ब्रह्मा जी का दिखा हो गया है ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी का दिखा हो गया किसने दिखा दिया ब्रह्मा जी का दिखा हुआ ब्रह्मा जी का दिखा किसने दिया बोले सृष्टि तो कोई कुछ नहीं था सृष्टि बनाने के लिए मनाने के लिए ठाकुर जी स्वयं ब्रह्मा जी को दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद ब्रह्मा जी का जो दिव्य ज्ञान का उन्वेष हुआ और काम गायत्री का जो जप है ज्योति ठाकुर जी ब्रह्मो संहिता में है उसके द्वारा तमाम विचार ब्रह्मा जी का हृदय में स्वतः प्रकट हो गया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का पास तपन मिश्र गए थे तपन विश्व साधो साधन तत्व उसको कोई पता नहीं बड़ा चिंतित थे बहुत दिनों से और सपने में कोई देवता आकर बोले जाओ और निमाई आया है वही साक्षात पर आत्पर अखिलेश्वर पर ब्रह्म उनका पास जाओ आपको सारे बता देंगे शास्त्रों सुबह में आकर चैतन्य महाप्रु का शरण लिए निमाई गौरांग महाप्र साधो साधन तत्व का बारे में बताया तमाम दुनिया का जितना सारे सत्शास्त्र है असत्स्त्र नहीं है निगम आगम पुराण सात्विक पुराण तामसिक पुराण आप समझ नहीं सकोगे उसमें तो गुप्त रूप में ठाकुर जी का ही बात है लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा मुश्किल हो जाएगा सारे विचार करते करते देखोगे वेद उपनिषद पुराण जो कुछ भी है उसमें है श्री चैतन ने वहां देखो सारे शास्त्रों का विचार यही आता है कि संबंधो अविध और प्रयोजन संबंधो अविध और प्रयोजन यही काम है संबंधो अविध और प्रयोजन के बिना कभी भी किसी का भजन हुआ है ये माना नहीं जाएगा यहाँ तक कि पुपा बताएं बिना संबंध ज्ञान भजन ही शुरू नहीं होता भजन का शुरुआत नहीं होता बिना संबंध ज्ञान संबंध नहीं तो किसको सेवा करोगे कैसे सेवा करोगे और हमने पहले बता चुके कई कथा हुआ मां ठाकुर जी का कृपा से परीक्षित महाराज का दिखा कहाँ हुआ ये सब बारे में पहुपात जवाब दिया पहुपाध ने बहुपात ने बताए दिखा शब्दों का अर्थ आप लोग क्या समझते हो व्हाट यू थिंक दिखा जो शब्द इस है इसके द्वारा आप क्या समझते हो व्हाट यू थिंक दिखा शब्दों का क्या माने है शिल परीक्षित महाराज का जिंदगी में ऐसे तो कीपा थाई ही ठाकुर जी का कीपा गर्भ मातृगर्भों में ठाकुर जी का दर्शन भी है जन्म के बाद भी ठाकुर जी को देखे बड़ा आश्चर्य की बात है और महाभागवत इसका जो लक्षण है विचार करके कई जगह भागवत में चार पाँच जाये ये शो महाभागवत ये परीक्षित महाराज की पपुष्ट है गुरु वैष्णव का ठाकुर जी का फिर भी अगर कोई समझे तो दिखा कैसे हुआ किसका पास तो पौपात कहते हैं कि दिखा शब्दों का माने आप क्या समझते हो तमाम भागवत जी महापुराणों में छान कर विचार करके अगर देखो तो उसमें संबंधो विधो प्रयोजन ज्ञान यही तो मिलेगा तमाम भागवत जी महापुराण का जो विचार है तमाम भगवत जी महापुराण का जो विचार है विचार करते करते करते करते क्या मिले अगर संबंधो और विधि क्या है यही मिले ये अगर ना मिले तो भागवत क्यों पढ़ा किसका पास पढ़ा ये प्रश्न आता है तो परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी जी को गुरु माने गुरुपद में वर्ण किए और जोगी नाम परम गुरु और जोगी नाम परम गुरु जोगियों में आप परम गुरु हैं और शास्त्रों का एक बात है प्रभुपा जी अक्सर कहते थे मन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु जगदगुरु मन्नाथ जगन्नाथ मदगुरु जगदगुरु मन्नाथ जगन्नाथ मद्गुरु जगदगुरु हाँ परीक्षित महाराज के जिंदगी में ऐसा ही भाव है परीक्षित महाराज श्रीलो सुखदेव गोस्वामी जी को ही जगत गुरु मान के बैठे और जोगी नाम परम गुरु इनके ही सामने अपना तत्व तो तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए जो क्वेश्चन है प्रश्न है जिसको हमने बताया था अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांतों में ये जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन को रख दिया था हमने सात दिन पहले सात दिनों से शायद कथा चल रहा है तो सात दिन पहले हम जो शुरुआत किए थे उसमें हम बता दिए भागवत का बीच में जो चर्चा चल रहा था अथो परिचाम जोगिनाम परम गुरुम पुरुष से कार्यम मृयमान सर्वथा यह क्वेश्चन रखा था इसके बाद ही ये भागवत का पूरा प्रवचन हमारे सामने आए तो इसका मतलब क्या है पहले क्वेश्चन रखा गुरु का सामने गुरु जी का सामने प्रश्न रखा प्रश्नों का उत्तर जो है उसी में तमाम भागवत शब्द ब्रह्म हमारे हमने प्रकट भए और इसके द्वारा परीक्षित महाराज का जिंदगी में संबंधो और प्रयोजन ज्ञान का कोई कमी नहीं रह गया आपका जिंदगी में दीक्षा लेने का बाद भी कमी शायद हो सकता क्योंकि हम किसी को अपमान नहीं कर सकता हमारा फर्ज है हमारा फर्ज है वास्तव सत्य का कीर्तन करना किसी को अपमान करना नहीं अगर किसी का अंदर में कोई वीकनेस है उसमें वो समझ लिया कि हमको अपमान किया है तो ये मेरा नसीब खराब है उसमें मेरा करने का कुछ नहीं है शिल परीक्षित महाराज जी पूरा भागवत जी महापुराण को श्रोवण किए श्रोवण का बाद शिल परिखित महाराज का जिंदगी में संबंध और विद्युत प्रयोजन ज्ञान प्राप्ति का कोई कमी नहीं रहेगा कम्प्लीट हुआ था यहां तक कि हम एक ऐसे के जे परीक्षित महाराज का दिखा इट वॉज अ कंप्लीट दिखा बट योर दिखा माई दिखा इज नॉट कम्प्लीट परीक्षित महाराज का दिखा कम्प्लीट दिखा जब भी सुने तब भी देहात्मो तो बुद्धि ऐसे ही नहीं था महाभागवत और चुटकी लगाकर संसार जय करकर अब चले गए इसी को ही बोलता है दीक्षा और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते थे परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम इसका बारे में सायकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करें जो श्लोक देखे मैं शुरुआत किया था वो है यथा यथा आत्मा परिमिज्य असो मत पुण्य गाथा श्रवणो विधान तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्ष अंजनो संप्रयुक्तम इसका माने क्या है महाराज माने बड़ा गंभीर है माने ये है कि तो आप लोग संकीर्तन करते चलो संकीर्तन नहीं वो सर्वसार्थो अभिलभ्य थे संकीर्तन नहीं वो संकीर्तन इज द ओनली मोड। संकीर्तन जो है ये एकमात्र है इसलिए बताया महाप्रभु जी ने संकर्तन नहीं हो संकीर्तन करो जब सर्वभौम जो सब जय जब श्री सर्वभम भट्टाचार्य जी ने बड़ा भारी वेदांतों का चर्चा करने का साहस किया हम तो उस चर्चा में अभी जाएंगे नहीं बात प्रसंग आए तो जरूर जाएं जब चैतन्य महाप्र का पूर्ण कृपा है तो हम जो बड़ा वेदांति है बड़ा जगत ये अभिमान हट गए और सुबह में आकर चैतन्य महाप्रभु बोले साधु साधन क्या करे महाप्रभु कहे कि संकीर्तन करो संकीर्तन करते करते आपको सब मिलेगा चैतन्य महाप्रभु हर कोई को ये उपदेश देते थे संकीर्तन करो अंतर से ये नहीं कि बहाना कि संकीर्तन का बहाना किया बहाना कुछ संकीर्तन नहीं इसका बारे में सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करें संकीर्तन वास्तव तो किसी को बोल कि, किसको बोला जाता है कैसे संकीर्तन हुए तो ठाकुर जी पूरा संतुष्ट हो जाए और ये संकीर्तन के द्वारा चेतोदर्पण मार्जन हो जाते हैं और ऐसा सच हो जाता है। हृदय दर्पण इतना सच्च हो जाता है उसमें ठाकुर जी का दर्शन भी होता है यथा यथा आत्मा परिमिज असौ माता ठाकुर जी कह रहे यथा यथा आत्मा आत्मा मतलब जीवात्मा का जो स्थिति है जीवात्मा जो एट प्रेजेंट वर्तमान अवस्था में जो स्थिति है इस अवस्था को हटाने के लिए संकीर्तन को अपनाएं संकीर्तन करना शुरू कर दे गुरु वैष्णव का अनुगत में अनुकीर्तन संकीर्तन मनमानी नहीं होता और उसके बाद क्या हुआ बोला इसमें श्लोकों में बताया इस श्लोक में यथा यथा आत्मा परिमिजित सौमपुण गाथा स्वर्ण विधान हमारा अनंत आनंदमय जो कथा कीर्तन है वो कीर्तन करते करते करते करते हरि कीर्तन हरि कथा कथकाल भी चर्चा किया था सोनातन गोसाई का उस श्लोक सोनातन गोसाई का उस श्लोक हमकाल चर्चा किया था याद है शायद आपको बोला था कि हरि कीर्तन कहते कत् कृष्ण भक्ति सुधा पाना कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दृति तेसाम पांच भौतिक देह भी सचिदानंद रूप और इस लोके में बताया यथा यथा आत्मा परिवजित शोक आत्मा जैसे जैसे साफा होते जाता है एकदम चिकना इतना साफा हो गया कि निर्मल आ ऐसा होते होते क्या होता है महत्वपूर्ण गाता शोभ में विधान हुई हमारा संकीर्तन हमारा रूप गुण लीला संकीर्तन किसका भगवान का रूप नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट्य इसी का कीर्तन करते करते ऐसा हो जाता जैसे किसका किसी का आंखें नजर कम हो गया नजर में कम दिखता है खराब हो गया तो नजर में कम दिखे तो उसका लिए श्लोके में बताया कि जैसे अंजन अंजन जो है जो सूरमा है सूरमा लगाने से धीरे धीरे धीरे आंखों का दृष्टि जो है वो आंखों का जो दृष्टि है वो सही हो जाता ऐसा ऐसा सुरमा है पहले जमाने में था अब तो अभी तो हम कह नहीं सकते और लगाते लगाते आंखों का दृष्टि सही हो जाता है ऐसे पहले जमाने में आयुर्वेद में ममीरा बोल के एक चीज आता था अब ममीरा जो कोई अगर यूज करे तो उसका आंखें इतना तगड़ा लेकिन आप मिलना भी मुश्किल है ऐसा बचपन में हम बचपन में छोटे छोटे जब तब मैया ने काजल लगा देते काजल की धारा आंखों में हमारा जिंदगी में देखे बच्चा समय बहुत दिन तक दिए तो ऐसा कहते कहते श्लोकों में बताया जैसे आप हरि हरिकथा हरि कीर्तन करते चलोगे पूरा जिंदगी में गृहे थको बोने थाको सदा हरि बोले रखो जहां भी रहो जैसे भी रहो हरि कीर्तन हरि कथा मत छोड़ना प्रपंच में नहीं पढ़ना प्रपंच में पढ़ोगे तो इस विषय आपको खा लेगा कोई फायदा नहीं होगा बेका वृथा हो जाएगा और शांति शांति करके चिल्लाते हो संसार में अशांति है शांति कहा मिलेगी काल भी बताया था सुंदर घटना छोटे लाल जी का महाराज शांति यहीं शांति कहाँ मिलेगी बोले शांति यहीं मिलेगी तो मथुरा धाम है बड़ा आजब सा घटना है तो बाद में वो जो माने किया था शांति का अपना पत्नी का नाम शांति थी शांति और पत्नी को ढूंढ रही कहा शांति और महाराज जी सोचे शांति तो शांति है भजन करने से जो शांति आता है बाद में जो भजन शुरू किए हरिनाम किए सचमुच उसका जिंदगी में शांति छा गए ऐसा शांति है उसको आप जाओ आप बड़ा साधु मानोगे आपने को हम बड़ा साधु है वो तो कुछ नहीं जानता जाओ उसको लोभ दिखाओ देखो कुछ नहीं होगा। आज सब उसको कोई लोभ दिखा के कुछ नहीं कर सका वो एक ही अवस्था में जैसा था वैसा ही था कब हम ऐसा हो गया था एक दिन ट्रेन पकड़ने के लिए जाए आज 16-18 साल पहले का बात है तब झोपड़पट्टी जैसा था टूटा हुआ एकदम ये सब नहीं था कुछ नहीं था और महाराज जी प्रकट थे उसका गुरु जी अरण्य महाराज और ऐसी समय हमने गया कि उसका प्रसाद हो गया हम गया कि उधर थोड़ा शुद्ध प्रसाद मिले माधुकुरी का वो खा प्रसाद पाके ट्रेन चढ़ेंगे और कुछ नहीं है तो तुरंत हमको देख के हमारा साथ एक वैष्णवी था तुरंत देख के वो उठ के खाना पीना सब छोड़ के चले गए फिर भिख्या लेने के लिए वो धूप कड़ा धूप उसमें जाके फिर भिख्या लेके आए शुद्ध घर से ब्रजवास से फिर हमको खिलाए ये सब और आज तक भी वो एक ही विचार से गुरु जी का सेवा कुछ नहीं जानता बोका है ठीक है बोका है चलेगा कोई बात नहीं लेकिन कम से कम तो उसका जिंदगी में कोई अपराध नहीं है कम से कम उसका जिंदगी देखो हम तो उसको बहुत प्यार करते क्यों साधु है साधु है और निश्छल है छल कपटी नहीं है कोई लोभ दिखाओ वो लोभो में पड़ेगा नहीं एक अवस्था में चल रहा है और उसका गुरुजी उसको कृपा किए है जब ये जमा के बैठे है कोई सभी तो को, कोई कोई साधु जमता नहीं एक बात कोई डांटे नहीं एक जगह वो डांटे तो चंचलता आ जाता है हमको ये चाहिए वो चाहिए तो ये जो बात है इस बात को हमने स्पष्ट किया जो अंजन लगाने का माफिक अंजन लगाने से लेगाते जैसे आंखों में सूक्ष्म वस्तु भी दिखाई पड़ता है ये श्लोकों का इनर मीनिंग क्या है अंत दृष्टि से देखो विचार करो इस थुरु थुरु का क्या माने माने ये है आज जो आपका स्थूल दर्शन है आज आपका दर्शन क्या स्थूल दर्शन है मोटा देखते हो काल भी बताया था हंसते हंसते जहां जहां नेतृत्व परे रोक्तोमांस स्फूरे राय महाशय को महापुरुष ने बताया जहां जहां नेतृ परे तहा किशूरे ये राय महाशय राय रामानंद के लिए तो हमारा लिए क्या व्यवस्था है हमारे लिए कैसा व्यवस्था है बोले जहां जहां परे तहा किस पुरे काल में एक बात हम बताया शायद आप लोगों का अंदर में दुख हुआ होगा हमको मालूम नहीं हम ये बताया था कि आप जो गायत्री मंत्र को जब करते रहते हो तो आपका अगर जिंदगी में अपराध है तो गायत्री मंत्र मतलब प्रचोदया गायत्री में एक शब्द आता है प्रचोदया प्रचोदया मतलब प्रचोदना हमको प्रेरणा दे इंस्पिरेशन अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्पिरेशन एक्चुअली हमको अगर प्रेरणा ना दे तो हम भजन नहीं कर सकता हमको अगर प्रेरणा ना दे तो हम भजन कैसे करें <coughs> ठाकुर जी प्रेरक होता है ठाकुर जी बाहर में रहता है साधु साधु गुरु वैष्णव का रूप में अंतर में चैत्र गुरु रूप में बाहर में विग्रोह रूप में ग्रंथ का रूप में और हमको लुभाता है इंस्पिरेशन हर वक्त हमको प्रेरणा देते हैं प्रेरणा देते अगर प्रेरणा ना दे तो किसी भी गुरु का आपका गुरु जितना भी बड़ा हो जितना बड़ा क्यों ना हो इसमें हमारा कोई तर्क वितर्क नहीं है कोई डाउट नहीं है मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूं, कि आपका जुड़ गुरु जो भी हो लेकिन आपका मुश्किल है क्यों कि गुरु जी का वास्तव अनुगत करो तो गुरु जी के द्वारा ही हृदय में गुरु गायत्री काम गायत्री ये सब इसके द्वारा गायत्री मतलब प्रचोदना आपको प्रेरणा देंगे प्रेरणा के द्वारा हम भजन करते रहेंगे हम ये बताया था जो लोग अपराध करते रहते हैं वो लोगों का जिंदगी में प्रेरणा बोल के कोई चीज है नहीं लोगों का जिंदगी में दे नेवर फील एनी काइंड ऑफ इंस्पिरेशन क्यों भले वो गुरु और वैष्णव तत्व को अलग देखा और गुरु में भी मर्तवुद्धि किया मर्त बुद्धि किया गुरु में तो इसलिए इसका कोई वो दिखा ऐसे करता है वर्ड शब्दों को बोलता है लेकिन शब्दों बोलने का साथ साथ शब्दों का अंदर में जो ब्रह्म है शब्दों ब्रह्मो नॉट गिविंग एनी रिएक्शन इनटू टू बॉडी हार्ट नॉट बॉडी हृदय में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है मंत्रों करते चलता है चालीस साल हो गया पचास साल हो गया बस अपराध ऐसा किया है को इसका हृदय में मंत्रों कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है ऐसा तो नियम है मंत्रों लेने का साथ साथ गुरुजी का अगर, अगर मंत्रों लेने का साथ साथ नियम है गुरुजी आपको मंत्रों का माने समझाए आजकल का जमाने में ऐसा दिखा है कोई गुरु मंत्रों का माने नहीं बोलता नियम नहीं है ऐसा वो लोग तो मेरा ऐसा मेरे को दुश्मन समझे क्योंकि हम सच्चा बात बता और हम बोले ऐसा दीक्षा का कोई वैल्यू नहीं है दीक्षा का माने बोलना पड़ेगा दीक्षा ये, ये मंत्र बोला महामंत्र क्या है गुरु के सब मंत्रों का माने जो है ये सब धीरे धीरे बताना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा बाद में रियलाइजेशन हो भजन करते तो अनुभव में आ जाएगा लेकिन बिना अर्थ मंत्र का मुश्किल है तो किसी का हृदय में हम बोला तुम्हारा इधर में प्रेरणा नहीं दे रहा है ठाकुर जी इसलिए तुम अपराध कर रहे हो तुम अपराध कर ले उसको प्रेरणा नहीं आ रहा है एक उदाहरण दे दे हमने बोले बदमाश दुष्ट दुर्जोधन दुर्जोधन जो है दुष्ट दुर्जोधन दुष्ट दुर्जोधन का जिंदगी में कभी कोई अच्छा प्रेरणा नहीं मिला क्यों वो है उसका हृदय जो है कलुषित है दुर्जोधन का और ये दुष्ट दुर्योधन इतना सुंदर व्यवस्था हुआ इतना फिर भी उसका हिंसा ये और वैष्णव लोगों का विरोध किया जो लोग वैष्णव लोगों का विरोध करता है वो पखंडी बन जाता है पखंडी पशु से भी नीचे चला जाए पोषु से भी नीचे पशु भी उतना खराब काम नहीं कर सके पखंडी लोग ऐसा करें कई प्रमाण है शुद्ध ब्राह्मण था उसका बाद जो पखंडी हो गया तो भागवत को जलाया मंदिर तोड़ा बहुत सारे कालापाहर का नाम सुने कालापाहर का नाम सुने आप कालापाहर पूरा ब्राह्मण का बुरा ऊंचा उसका पिताजी उसको फेंक दिया जावा तो वो मुसलमान से भी ज्यादा खतरा बन गया था तो पखंडी लोग पहले तो आश्रय लेता है गुरु में अपराध करने के बाद उसका दिल इतना हिंस हो जाता है एक शेर का अंदर भी एक टाइगर का अंदर भी इतना हिंसा नहीं है ऐसा हो जाता है इस विषय में हम चर्चा करेंगे बाद में तो अभी जो बोलने का विषय है तो सावधान करने का दुर्योधन कुरुक्षेत्र में अपना जो उरु हैंग होकर पड़ा हुआ है और तब ये सच्चाई को बताया था ये जो सच्चा बात को बताया था भले हमारा दिल में अच्छा चीज का कोई प्रेरणा ही नहीं आता ठाकुर जी हम क्या करें किस बाद में हैं? भले हमारा जिंदगी में अच्छा चीज का कोई प्रेरणा ही नहीं आता तो हम क्या करें भले बताया सुंदर करके ओ जथा नियुक्त हो भी तथा करो जैसे आप नियुक्त करते हो हमारा हृदय ऐसे ही जैसे हमारे हृदय में अच्छा काम करने का कोई प्रेरणा ही नहीं, नहीं आता बुरा काम करने का ही प्रेरणा आता हम क्या करें इसलिए हम ठाकुर जी ऐसे ठाकुर जी, जी जो जिसका अपराध हुआ है ठाकुर जी भी व्यतिरिक्त इनडायरेक्टली उसको जैसे पद्म पुरान में है जो शंकर भगवान को बताएं हे शंकर भगवान को बता तुम ये धरती पे जाओ जगत पे जाओ शंकर साक्षात शंकर और मायावाद सिद्धांतों को प्रचार करो जैसे कि ये असुर असुर राक्षसों को भक्ति बोल का जो अमृत है वो नहीं मिले हमसे दफा हो जाए ऐसा शास्त्रों का विचार उठाओ उसी में वो लोग लग जाए और भक्ति से हट जाए क्योंकि हमको इच्छा नहीं है लोगों को भक्ति दे क्योंकि भक्ति अमृत है मई भक्ति रही भूता नाम अमृतत्वाय कल्पते हमारा ऊपर जो भक्ति है <coughs> हमारा ऊपर जो भक्ति है यही अमृत सरो कृष्ण भगवान साक्षात बताएं या हमारा जो भक्ति है यही अमृत मई भक्तिर ही भूतान हम अमृतवाए कलपति अमृत क्या चीज है भले सा अमृत स्वरूपा भक्ति स्व अमृत ये जो है भक्ति अमृत स्वरूप हाँ ठाकुर जी बोले मई भक्ति रू भूतान तो ताय कल्पते ये असुर लोगों को वंचित बंच, करना है इसलिए शंकर जी को भेजे और फिर इस जगत का जो असुर भाव ओसुर आदमी है असुर भाव रखता है लोगों को विमुख कर दिया गुरु विष्णु भगवान से पूरा विमुख कर दिया ऐसा करके वंचित तो इधर जो काल चर्चा का विषय था आज भी थोड़ा बताए अंतकरण कैसे शुद्धि हो काल सांख का थोड़ा व्याख्या हो रहा था और सृष्टि का चर्चा इसमें बताए 24 तत्व पहले बताए उसके बाद 28 तत्वों को भी उठाए थे 24-24 के बाद और चार तत्वों इसमें जो अंतकरण का गठन है जिसको अब अंतोक्करण कहते हो इसका नाम है क्या है अंतोकरण कहते हो ना अंतोक्करण ये जो अंतोक्करण का गठन है एक अंतोकरण ही चार कामों के चार विषय चार फंक्शन में लगता है चार विषय में एक ही अंतोकरण सूक्ष्म देहो जो है सूक्ष्म सूक्ष्म दे, जो देहो है सिक्ष्म शरीर का क्या गठन है भले मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण का गठन है मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही अंतकरण का फंक्शन है चारों किस्म का एक ही अंतकरण चार किस्म का फंक्शन है कैसे भले मन बुद्धि चित्तो अहंकार मन बुद्धि चित्तो अहंकार पहले क्या होता है चित्तो का मतलब है एट्रैक्शन चित्तो ऐसे ही व्याख्या करो तो इसमें एट्रैक्शन आकर्षण बोल के एक चीज है चित्तो का काम है बाहरी जिस चीज को आप दिखोगे उसका किसी का किस चीज को ऊपर आपका प्रभाव पड़ गया तो उसका खिंचावट हो तो चित्तों में थोड़ा खिंचावट अनुभव होता है चित्तों का काम है चित्तो चित्तो दर्पण का सदृश बाहर का कोई भी चीज देखो तो ऐसे तो उदास होकर देखते रहते हो लेकिन जिस भी, जिस विशेष चीजों में आपका ध्यान है ये देखे लोभ है वो सब चीजों को देखो तो आपका चित्तों में एक खूब उपोषित हो चित्तों में आकर्षण बाहरी दृष्टि का कोई सुंदर जो कोई डांटी चीज घृणा चीज क्योंकि जगत में ये स्वाभाविक है कभी घृणा कभी अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण विकर्षण जिसको पौपा शब्द दिया पूर्वपाध्य व्यक्त किया इट इज क्वाइट नेचर ये जगत का जो आदमी है इसका किसी वस्तु वस्तु से नफरत है किसी वस्तु से उसका लगन है एट्रेक्शन है रिपल्शन ये रहता है क्योंकि ये बद्ध जीव है ये बद्ध जीव है इसलिए अनात्म वस्तु का जो प्रतिथि रिफ्लेक्शन हृदय के अंदर गिर रहा है वास्तव में शुद्ध आत्मा जो है इसका ऊपर जर जगत का किसी विषय का रिफ्लेक्शन नहीं पड़ना चाहिए नहीं पड़नी चाहिए उदाहरण भी हमने दिया था एक पेड़ जलाशय का निकट खड़ा हुआ है ये जलाशय जलाशय का ऊपर एक पेड़ का प्रतिबिंब पड़ा पानी के अंदर और हवा का झोंका आया तो पानी जो है ऐसा ऐसा करना शुरू कर दिया तो लगता है जो पेड़ है वैसा हिल रहा है पेड़ जैसा है ऐसा हिल रहा है लेकिन वास्तव तो बात तो ये है ना तो हिला है, ना तो पेड़ का कोई अनिष्ट हुआ ना तो पेड़ का साथ पानी का कोई टच हुआ नथिंग हैपन्स बट इट सिम्स लगता है कि पानी का अंदर पेड़ है तो पानी से जरूर पर हुआ होगा और उसमें पानी का जो धर्म है कंपन आदि हवा के द्वारा वो सब पेड़ों का ऊपर आरोपित हो रहा है इट सिम्स इट इज एट्रीब्यूटेड Not actually there. देयर इज एट्रीब्यूटेड qualities आरोप किया गया ये आरोप किया वस्तु नित्य जगत में जाना चाहो तो चलेगा नहीं इसको फेंको पहले आरोप किया हुआ जो चीज है ये नित्य जगत में अपराकृत जगत में चलने वाला नहीं है ये आरोप किया जो वस्तु है इसको फेंको पहले अनात्म वस्तु का प्रतीति आत्मवस्तु आत्म वस्तु आत्म का अंदर हृदय में नहीं पड़ना चाहिए और हृदय के बारे में जब व्याख्या किया और शंखोजुग का व्याख्या करने वैसे इतना गंभीर विषय तो बीच बीच में हमको चैतन्य चर्तन में तो जाना पड़ता है राधा रानी का एक सुंदर बात राधा रानी का कुरुक्षेत्र में इस बारे में प्रसंग में दसम स्कंध में बताएंगे अब तो थोड़ा बात को उठाया बस इतना ही है वहा राधा रानी उतना प्रेम का साथ बात को कही थी अनिर हृदय मौन मोर मौन वृंदावन मने बने एक को मानी दूसरे का हृदय जो है विषय में विषय का कचरा रहता विषय का दूसरे का जो हृदय है दूसरे का जो हृदय है हृदय में सारे दुनिया का कचरा बैठा हुआ और वो वही कचरा को वो हृदय मन के बैठा लेकिन जब हृदय निर्मल होते होते वृंदावन का पूरा प्रतिशवि साधुको का पूरा हृदय को ग्रास कर लेता है पूरा तमाम हृदय को जैसे राहु चंद्रमा को ग्रास करते करते पूरा ग्रास कर लेता ऐसा कृष्ण नामक जो अमृतमय राहु है कृष्ण नामक दशम ग्रह ये जब हमारा हृदय के पूरा ग्रास कर ले तब ऐसा अवस्था हो जाए कि कृष्ण छोड़ कुछ है ही नहीं और कृष्ण कहाँ रहता है वृंदावन छोड़ कोई है ही नहीं ये कहने का मतलब यह है कि राधा रानी कह रही कि दूसरे के हृदय में जो है वो है उसका हृदय में जो चीज है वो हृदय में भरा हुआ है लेकिन जो हमारा हृदय है वही वृंदावन है मानो कि मेरा हृदय को बिछाकर जैसे शतरंज बिखा आप बैठे हुए वो मेरा हृदय को बिछा दिया इसी का नाम वृंदावन और उसमें आप लीला करते रहते हो श्याम सुंदर को श्याम सुंदर जीव को बताएं कि आनेर हृदय मोर मोन मोर मोन वृंदावन मने बनिया एक करी मन हमारा हृदय जो है वही वृंदावन है वृंदावन जो वही मेरा हृदय है कुछ है ही नहीं तो जब आपका हृदय ऐसा हो जाए कि आपका हृदय में जगन्नाथ शैम सुंदर छोड़कर और कुछ वस्तु है ही नहीं तो हम क्या बताएंगे आपका हृदय में कोई कचरा है नहीं हृदय निर्मल हो गया इसी विषय के ऊपर ध्यान देना हम इस भी, इस विषय के ऊपर ध्यान देना तो ये जो अनात्म वस्तु का प्रती अनुभव आत्मा को पर पड़ रहा है और आपको कभी दुखी कभी सुखी ये सब बना दे बनाते चलते हैं ये उचित नहीं जो सिद्ध महात्मा लोग रहते हैं उसका जगत का किसी वस्तु का प्रभाव इसका हृदय पर पड़ता नहीं है वो देखते रहते हैं किसी गाली देता है किसी ने सम्मान करता है कुछ भी करता है ये जगत का किसी विषय का ऊपर इसका कोई ध्यान नहीं है ध्यान तो है वृंदावन और चुपचाप वो देखते रहते हैं। मानो कि लगता है कि इसका शरीर अलग है वो अलग है सिद्धो महात्मा का लक्षण है वो अपना शरीर का जो प्रभाव है सब जो कुछ है प्रकृति का प्रभाव मुक्त होकर देखते रहते हैं प्रकृति क्या कर रहा है करने दो प्रकृति क्या कर रहा है करने दो उसमें हमारा कुछ नहीं आता या था ऐसा है ऐसा करते करते विचार उठा था जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो कंस्टिट्यूएंट अंतःकरण का जो गठन है इसमें हमने बताया था कि चित्त जो है बाहर का कोई एट्रैक्शन देखे कोई वस्तु देखे इसमें चिपक जाता है अट्रैक्शन आता है तो होने के बाद चित्तो खोभित हो जाता है खोभी होने के बाद वो मन इथार जैसा है मन एक तो ऐसा वस्तु है मन को देखा नहीं जाता लेकिन काल सृष्टि तत्व तो तो में हमने व्याख्या किया था मन का भी उत्पत्ति हुआ था कल बताया था महा तत्व से विकार प्राप्त होकर गुणों का डिसबैलेंस हुआ उसका साप्तिक गुण विकार प्राप्त होकर उसमें से आधिकारिक इंडिया अधिकारी देवता लोग और मन का उत्पत्ति भय तो यू कैन नॉट सी व्हाट इज माइंड मन क्या चीज है देखा नहीं जाता पर यू कैन फील आप अनुभव कर सकते हो पंजाब में ज़्यादा लोग मायावादी पहले से अभी तो थोड़ा भक्ति का प्रभाव आ रहा है परंतु ये माधव गुस्तियों महाराज का पास एक व्यक्ति आता था बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी समाज का इम्पॉर्टेंट हमारा इम्पोर्टेंट नहीं और वो लोगों ठाकुर का ऊपर उतना विश्वास भरोसा तक रखते रखते नहीं, नहीं और मन को देखा नहीं जाता कोई विश्वास ही नहीं करता कुछ सिलग होती है तो माधो कु में तो कई प्रश्नों किए उसका सेटिस्फेक्शन नहीं भाई तो नेक्स्ट डे दे आया देर करके तो महाराज जी ने कथा का बात पूछा कि सिंह जी आप देरी करके क्यों आए हो बोले आज मन बर हमारा मन बहुत खराब है आज इसलिए बोले आप झूठा बोल रहे हो नहीं हमारा मन आज सचमुच खराब है महाराज फिर कह रहे आप फिर झूठा कह रहे हो नहीं झूठा बोल रहे मन हमारा बहुत खराब है झूठा नहीं बोल रहे हो मन को देखा कभी अरे महाराज मन को तो देखा नहीं तो मन मन को देखा नहीं तो क्यों बोल रहा है मन मन खराब है आपका मन खराब हमको कैसे पता चले हम विश्वास नहीं करेंगे मन है आपका बोले महाराज मन को फील किया जाता तो ठाकुर जी भी ऐसा है आपका सामने आप देख नहीं सकते हो लेकिन जो अनुभव वाले जो संत महात्मा है वो देखते रहते हैं दिव्य सूर्यगन तद विष्णु परम पदम सदा पशु सूर्यो दिवी चोक सुर आंखों को फाड़ फाड़ कर गुरु वैष्णव को देखते रहते शुद्ध गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव जो है गुरु वैष्णव जो है और भगवान को देखते रहते तद परम पदम विष्णु का जो परम पद है गौरंग का जो परम पद है ये पद का दर्शन तात्कालिक नहीं है कंटिन्यूस इसमें कोई छेद नहीं है कि आप दर्शन हुआ दो घंटा बाद फिर दर्शन खुलेगा पर्दा लग गया नहीं पर्दा नहीं लगता है गुरु वैष्णव के हृदय में हर वक्त तद विष्णु परम पदम सदापूर्यो दिव्यो चक्षुरा जो दिव्य सूरीगण दिव्य सूरीगण महात्मा लोग जो दिव्य सूरी ऋषि मुनि वो लोग हर वगत ठाकुर जी का दर्शन करते रहते हैं ऐसा नियम है तो आप मन को देखते नहीं हो तो फिर ये तो माने नहीं हो कि मन को देखते नहीं तो मन नहीं है मन नहीं है तो माने नहीं हुआ मन को देखा नहीं जाता इसका मतलब तो ये नहीं कि मन नहीं है मन आपका है बोला महाराज तो पक्का बात बता दियो आपने हम हां ठीक मन है तो ये मन है मन कैसा है चित्तों को दर्पण का दर्पण का उदाहरण दिया किसी किसी जाएगा ये जो चित्तों को स्वच्छ पानी का माफिक उदाहरण दिया पानी में जैसे वृक्षों का प्रतिफलन पड़ा है ऐसा ही तो है। पानी, का है पानी का अंदर तो वृक्ष नहीं है पानी के अंदर वृक्ष है क्या पानी के अंदर तो वृक्ष नहीं है लेकिन वृक्षों का प्रतिफलन पड़ा तो ये उदाहरण पकड़ लो तो वृक्षों का प्रतिफलन पानी में गिरा है पानी के अंदर वृक्ष बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं है विक्षो नहीं है विक्षो का जगह है वो पानी पानी का जगह है पानी छानबीन करो कुछ नहीं है तो ये जो विक्षो है बोलकर जो महसूस होते है इट सी अनुभव होता है है इसी का नाम है जड़ जगत का विषय का प्रतिति तुम्हारा सच्चो दर्पण रूपी जो चित्त है इसका अंदर में विषय का प्रतिफलन गिर के चित्तों को खोभित किया और चित्तों को जब खोभित किया करने का साथ साथ हमने बचपन में भी देखे बड़ा उदाम मचाते थे खेलते थे बदमाशी करते थे पानी में नहाते थे छलंग लगाकर कर बहुत बड़ा बड़ा लेख था उधर और वहाँ क्या ग्रीस्त टाइम में गर्मी के टाइम में गर्म का छुट्टी है स्कूल का और बदमाशी करने का और ज़्यादा टाइम है और जाके पानी में कूदो इधर उधर भागो और देखते थे स्वच्छ निर्मल जलाशय है उसमें एक ईटा उठाया ईटा उठाकर पानी का अंदर में ऐसा मारा तो देखा पानी का अंदर गिरा तो ऐसा तरंग उठते रह बीच में एक एकटो तो पत्थर को गिरा बचपन में खेला ये सब बचपन में पत्थर मारा और ढील मारा तो देखा तरंग उठते रहे आज ये जो खेलकूद किया उसका अनुभव आज हो रहा है अब तो बदमाशी किया उस समय में यह अनुभव नहीं था कि देखो क्या चीज है गहरा सोचने वाला चीज है वो जल तो स्थित था उसमें पत्थर गिरा पत्थर नमक विषय गिरा तो उसमें तरंग उत्थित हुआ ये मन जो है मन क्षोभित हो गया मन भी मन भी मन जो है उसमें तरंग आना शुरू कर दी मन मन का काम है संकल्प और विकल्प मन का काम क्या है संकल्प और विकल्प मन का काम है संकल्प करना ये वो तो हमको चाहिए ये वो हमको नहीं चाहिए संकल्प और विकल्प एट्रैक्शन रिपाल्सन ये दोनों चीजें चित्तों में पहले आता है विषय विषय का चिंतन विषय का विषय जो भावना उसके बाद वो मन को खोवित करके मन का ऊपर तरंग फैला देता है और जो मन है और मन अभी क्षोभित हो गया मन का काम है संकल्प हमको ये वस्तु चाहिए चाहिए हमको चाहिए बस किसी भी हालत से हमको चाहिए यह जो बात है इसका बारे में ही गीता में भगवान ठाकुर जी ने सुंदर बताया जे विषय में लगन लग गया लगने का बाद धीरे धीरे क्षोभित होते होते होते होते उसका बाद राग होता है देश, अहंकार ये सब बहुत सारी चीज है धायतो विषाण पुंसाम संगस्ते सुपजायतें जो चीजों का ऊपर आप ध्यान दोगे ज्यादा उसी का संग आपका हो जाएगा संग शब्दों संग का संगो यो असंसते हेतो असस्वीतो धिया स सा एवं साधु सुक्षधारम अप्रिता हम दो श्लोक दो जगह है भागवत का दोनों को मिलाकर बताया कि जो आपको आपको समझ में सुविधा है ऐसा तो गलती नहीं है दोनों जगह तो एक, एक एक श्लोक का एक एक लाइन लिया सुंदर बले आप ये संघों का बारे में भी दो दिन पहले हम बताया था इस संघ का मतलब है पृथ्वी विनिमय किसी का साथ किसी वस्तु और व्यक्ति का साथ पृथ्वी विनिमय हो गया तो उसी वस्तु में आप उलझ जाओगे एट्रैक्शन आ जाएगा क्योंकि उसका चिंतन करते रहते हो इसी का बारे में गीता में ठाकुर जी ने बताया ध्यातो विषाणुपुंसा संग उपजाते संज्ञात संज्ञात काम कामात क्रोध उपजा भवती सन्मोह सन्मोहात्ति विभ्रम श्रुति विभ्रम सत बुद्धिनाशो बुद्धिनास प्रोसा जो वस्तु का चिंतन हर वक्त करते रहोगे उसका संग हो जाएगा प्रति और वो प्राप्ति में अगर वो प्राप्ति में बाधा आ गया अगर वो चीज प्राप्ति में बाधा आ गया तो आपका दिल में गुस्सा पैदा हो जाएगा ये लोग का वस्तु हम प्राप्ति करना चाहते उसमें किसी ने बाधा दे दिया तो उसका साथ हमारा लड़ाई लड़ाई लग जाए एकदम मक्का मुक्की क्यों क्योंकि वो आकर्षण का वस्तु हमारा प्राप्ति में विघ्न हुआ ये जो मन जो है संकल्प विकल्प और संकल्प विकल्प मन करते रहते हैं और इसमें से निर्णय लेना निर्णय लेना निर्णय लेना जो है ये डायरेक्टर है बुद्धि बुद्धि का नाम है डायरेक्टर बुद्धि का नाम है डायरेक्टर डायरेक्टर जानते हो डायरेक्टर जो है वो डिसीशन लेता है हा प्राप्ति का उपाय बताता है बुद्धि बुद्धि है डायरेक्टर ये बुद्धि वो वस्तु को प्राप्ति करने का रास्ता बताता है बुद्धि और डिरेक्टर है ये बुद्धि का काम है कैसे वस्तु तो को प्राप्ति करे ये नाम है हो गया इसके बाद जो है मन बुद्धि चित्तो उसका बाद रह गया अहंकार अहंकार है ये अहंकार अगर नहीं रहे अहंकार जरूर रहेगा कोई भी जीवात्मा अगर वो सिद्ध महात्मा है उसका अंदर में अहंकार होगा बोले क्यों बोले हा अहंकार बिना जीता ही नहीं कोई उसका अंदर में शुद्ध अहंकार है सिद्ध महात्मा का अंदर में अहंकार जरूर है लेकिन उसका शुद्ध अहंकार है आपका शुद्ध अहंकार नहीं है आपका अहंकार जो है वो शुद्ध नहीं है लेकिन सिद्ध महात्मा जो उसका भी अहंकार है हम कृष्णदास है हम कृष्णदास है ये अभिमान है ये जो ये जो शुद्ध अहंकार ये होनी चाहिए वस्तुत जीवो का अंतकरण में ये छुपा हुआ है छुपा हुआ ये जो भाव है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्योदास कृष्णो का सेवा करना ही इसका स्वाभाविक धर्म है लेकिन उससे विचित बि, बिच्छुत हो गया बिखर गया, तो जीव का स्वरूप में डूबा हुआ है ये जो भाव है ये कोई नया नहीं है सिंभ भजन पूजन संकीर्तन इसके द्वारा ये जो भजन है ए पद्धति के द्वारा इसका डिस्कवर आविष्कार करना यही तो काम है भजन करने का मतलब इसका आविष्कार करो यही तो काम है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम श्रद्धो को बुनवाए स्वर्णादि चित्र स्वयं करो उदय हो जाता है नित्य सिद्ध जो कृष्ण प्रेम जो है वही साधन करके आप लाओगे इस विषय में हम चर्चा करेंगे करने में तो अभी जो है इसमें देखो ये अभिमान अहंकार जो है जल जगत का हर प्राणी का अंतर ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका अहंकार नहीं है सबका सबका अंदर में सब प्राणी के अंदर में अहंकार तत्व तो जरूर होगा किसी का अंदर में छुपा हुआ है किसी में प्रकाशित है लेकिन अहंकार तत्व के बिना होता नहीं तो ये जो चित्त बताया चित्तो का अधिष्ठाती देवता है वासुदेव चित्तों का और बुद्धि का जो अधिष्ठाती देवता है इसका नाम है अनिरुद्ध प्रदुन्न और जो मन है इसका अधिष्ठाति देवता कौन है इस, अनिरुद्ध इसका नाम है अनिरुद्ध और शंकरसन सन है क्या अहंकार का जो तत्व तो है अधिष्ठाती देवता ऐसा करते करते आप जो चतुर्भू है उसका ही विषय हमने बताया वो हृदय में सूक्ष्म जो शरीर है उसका गठन उसका फंक्शन जो है एक ही अंतकरण एक ही अंतकरण का जो गठन जो है गठन का अलग अलग था जो फंक्शन है उसका बारे में हम बताया और ये सब फंक्शन जो है आपका हृदय में अनुभव में आ जाए काल भी बताया था दो पुरुष रहता है एक शरीर का अंदर दो पुरुष रहता है एक है जीवात्मा एक है परमात्मा दोनों ही पुरुष दोनों पुरुष रहते एक है क्षुद्र पुरुष एक है परम पुरुष एक है परमात्मा परम पुरुष दूसरा है पुरुष छोटा एक है माया के प्रभाव में हिलने वाला माया का चक्र में बह जाने वाला तत्व तो है और एक है किसी भी हालत किसी भी अवस्था में अचुत जिसका कोई परिवर्तन नहीं हुए उसका नाम अच्छुत ये जो आप बताया एक तो है परमेश्वर परम आत्मा जो है ये परमात्मा बन के हृदय में है परमात्ता है और जे जीवात्मा जो है जीवात्मा भी पुरुष है ऐसे तो पुरुष का व्याख्या हमने किया था जे पूरे अर्थात शरीर में बैठे हुए हैं जीवात्मा उसका नाम पुरुष और भी एक व्याख्या होता है पूरे देहे इति पुरुष अतः हर शरीर में बैठे हुए जो आत्मा है जीवात्मा उसका नाम पुरुष और परमात्मा तो पुरुष है ही है परम पुरुष परमात्मा परमात्मा आत्मा नहीं तो ये पुरुष का और भी माने होता है वेदों में उपन में पुरुषाकार पुरुषाकार मतलब हमारा भोगने का जो वृत्ति हमारा है ये हमारा चीज है हमको ये चाहिए ये सब वृत्ति जो है इसको बोला पुरुषाकार इससे शास्त्रकारों ने बताया अपना पुरुषाकारों का ऊपर भरोसा करके जब तक चलोगे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे निजो चेष्टा बलोपति भरोसा छारिया तुम्हार इच्छा याची निर्भर करिया निजो बलो चेष्टापति भरोसा छाड़िया इसका ही नाम है अपना पुरुषाकार का ऊपर जो अपने अभिमान के ऊपर भरोसा छोड़ दो तो ये भी एक किस्म का पुरुष का मतलब है जो भोक्ता पुरुष का और एक माने है यही जो माने बताया इसका नाम है भोक्ता जो भोक्ता है उसका नाम पुरुष तो भोक्ता तो एकमात्र तो परमेश्वर भगवान छोड़कर कोई नहीं ठाकुर जी एकमात्र भोक्ता अनंत ब्रह्मांड में जितना सारे चीज है आंखों का आंखों में दिखाई पड़ता और नहीं पड़ता कुछ भी है सारे ठाकुर जी का सेवा का उपकरण है इसका बारे में हम चर्चा करेंगे सायकल जब भी है ये जो देखो ये जो का हम हम जो बताया सांको तत्व में क्या क्या चीज बताए ये सब ध्यान रखना बार बार बताया नहीं जाएगा तो ये जो है अंतकरण जो है रेगुलेटर रेगुलेट रोड़ा है मूल मन का जो मूल उदिष्ठा देवता किंतु अनिरुद्ध है मूल एकदम ओरिजिनल लेकिन हमारे प्रपंचों में जन्म हुआ इस प्रपंचों में ये मन का उदिष्टा दे चंद्रमा हो गया इसलिए मन अगर चंचल है बोला महाराज हमको एक ये चाहिए लगा देता है ना मुक्त तो लगा ये सब कोई समाधान नहीं है हाथ में आंगठी लगा दो ये लगा दो इसमें कोई गुरु वैष्णव का अनुगत तो करो तो मन का मन तो ऐसे ही बस हो जाए नियम है कोई पत्थर पत्थर लगा देती तो उसमें तो विश्वास नहीं है माना जाएगा विश्वास क्या यही ना जो भी है तो ये जो है ये जो है इसका ऐसे ऐसे विचार है तो हमने बताया था जो आपका काल कर्मो जीव काल कर्मो जीव इत्यादि बताया था इसका बाद महत् तत्वो का बारे में तो पहले ही बताया था ये सब जो चीज है धीरे धीरे एक एक करके हमने व्याख्या की ठाकुर जी का कृपा है अब ये सोचो कि ये सारे जो तत्व है अट्ठाईस तत्वों का जो चर्चा हमने की काल कर्मो ईश्वर जीव ये सब जो तत्व है तमाम तत्वो ये अट्ठाइस तत्वों को छानबीन करके विचार करने में हम तो तो थोड़ी बताए हम ताल की काल तन का विषय किया और पंचभूत का विचार किया फिर आज ये तन्मात्र जो हमारा अंतकरण में प्रभाव फैलाने वाला है इसका बारे में मन का अंतकरण का गठन का बारे में चर्चा की ये सब धीरे धीरे हम चर्चा करने के बाद आपका सामने एक क्वेश्चन रख दिया कि अब सोचो कि शंखा शांको तत्व का जो काल कौर काल कौरम ये जो गुण है प्रकृति का आ, उसका बाद जीव जो है ईश्वर जो है अदृष्ट सब चीजों को सामने रखते हुए धीरे धीरे विचार करो तो गुरु की अगर हो जाए परिपूर्ण गुरु ऐसे तो ऐसे तो शांको तत्व का विषय में पढ़ाई लिखाई करके बहुत सारे शांको तत्व विध लेकिन वादी है वो नहीं संको तत्व तो बाधी लेकिन विद नहीं है क्यों उसका अनुभव में नहीं आए संको तत्व तो के ऊपर तीर्थो सांखो दर्शन के ऊपर तीर्थ उपाधि प्राप्त किए लेकिन उसका जो अनुभव है उन अनुभव में नहीं उतार तो हम आम, हमारा कहने का मतलब है गुरु वैश्विक परिपूर्ण कृपा कर दे तो शांको तत्व तो का अगर अनुभव हो जाए तो गुरु जी का काम क्या है गुरु जी का पहला काम है संबंधो तत्वों का उपदेश करना गुरुजी का पहला काम है जो शिष्य का अंदर में संबंध ज्ञान का जो अनुभव करा देना अगर संबंध नहीं हुए नहीं तो भजन शुरू नहीं होगा तो ये संबंध जो है हमने तो संबंध छोटा छोटा बोला ये जो संबंध ज्ञान है ये टोटल जो हमने संकु तत्वों का जो तर्चा किया ये तमाम चीजों का साथ आपका जो रिलेशन है तमाम मैं कौन हूं माया क्या है ईश्वर क्या है माया का साथ ईश्वर का क्या संबंध है हमारा साथ हमारा साथ माया का क्या संबंध है ये दूसरे जो जीव है इसका साथ मेरा रिलेशन क्या है वो जो मेरा अदृष्ट है ये क्या कर रहे है हमको डाल देते हैं मुसीबत में काल कर्मो गुण सब कुछ ऐसा हम ज्युदिषि का बारे में ज्युदिषि महाराज जब अफसोस किए कि चले गए इस बारे में हमने नारद जी का उपदेश बताया था काल कर्मो गुणाधीनो देहो अयम पांचोभतिका कथम अन्यंग सर्वग्र जया जयापरा इस बारे में हम चर्चा किया था बहुत दिन पहले प्रथम स्को का यहां बताया था क्या ये काल कर्मो गुनाधीनो देहो अयम पांचभूतिका काल कर्मो काल कर्मो गुनाधीनो देहो अयम पांच भौतिका किसी भी आलो से आपको छुटकारा नहीं है इतना जबरदस्त बंद है लॉकिंग है तो उसको छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है फांसी का फंदा हिंदी में बोलते हैं फांसी का फंदा लग गया ठाकुर जी हाँ इससे छुटकारा कैसे मिले? काल कर्मो गुणाधीनों देहो पंचभोधि काल कर्मो और गुणावली प्रकृति का है सारे हमको बंध के रखा है हम कहा जाए हम कहा जाए और लिंगो देहो जब तक भंग ना हो जाए तब तक आपका कोई शांति नहीं मिले कीर्तन में से भक्ति विनोद के कीर्तन में, में हरिनाम कीर्तन में आया था सुंदर कीर्तन हम उस दिन भी बताया था ईश्वर जाकर आपका अंदर में ठाकुर जी का नाम का जो थोड़ा स्पूर्ति हो जाए तो क्या होगा लिंग भंग अनाया से लिंगोदेंगो भंग हो जाए रैप्चर हो जाए लिंगो देहो का जब तक रैपचर ना हो जाए तब तक आपका जिंदगी में शांति कुछ उच्चाई नहीं मिलेगा होगा नहीं तो ये जो काल कर्म गुण ये सब का साथ मेरा संबंध क्या है जब आपका अनुभव में आ जाए तो आप आप द्रष्टा अभिमान जो है पोपा जी इस विषय पर चर्चा करते हम स्वयंकालीन कर दिवस में हो सके तो चर्चा करें द्रोष्टा अभिमान पुरुषों का द्रोष्टा ये दृश्य है हम दृष्टा है जब आपका अनुभव आ जाए हम तो दुष्टा नहीं है ठाकुर जी स्वयं दुष्टा है तब आपका बंधन मुक्त हो जाए यही बंधन है बड़ा मुश्किल और ये सब तत्व जानने के बाद आप विचार करोगे संबंध क्या है हमारा ठाकुर जी का साथ संबंध क्या है माया का सारे संबंध का हजारों चीज है विशेष करके शंकोजोग का जो तत्व हमने एक एक करके अलग-अलग बताया ये सारे मिलकर आपको जबरदस्ती जेल खाने में रखा सारे तत्व जो है आपको जैसे लगता है कि सारे पकड़ कर सब तत्व जो है ये अनुभव में आए तो धीरे धीरे बंधन आपका छूट जाए बस और कुछ नहीं करे ये जो है देबाह मैया कोपिल भगवान जी को ये सब बारे में प्रश्न करते रहे आ, कोपिल जी महाराज उत्तर दे जीवो का दुख का कारण है वो भोक्ता पुरुष बन के बैठे जे पुरुष का शब्दों का व्याख्या किया पुरुष मतलब भोक्ता पुरुष शब्दों का एक माने होता है जो भोक्ता है उसका नाम पुरुष किसको भोक्ता है बोले प्रकृति को भोगता है प्रकृति और पुरुष जो, जो जोग है इसको प्रकृति पुरुष जो विवेक है इसको ध्यान से समझने का कोशिश करो पागल का मापिक बैठो मत। यह पुरुष और प्रकृति ये दोनों हैं। इसमें हमने बताए कि जगत में जो पुरुष और स्त्री बन के बैठे हुए तमाम जो बैठे हुए कोई पुरुष बन के बैठे कोई स्त्री बन के असली विचार तो ये है कोई पुरुष कोई स्त्री नहीं सब प्रकृति है ये जो शरीर है सब उधार किया हुआ है ये जो शरीर है हमने उधार लिया है तुम्हारा नहीं है ये शरीर को उधार लिया प्रकृति का चीज है तो ये शरीर जो है प्रकृति है आप पुरुष कौन है पुरुष के बारे में व्याख्या पहले कर दिए पुरुष है सी पर परत पर अखिलेश्वर पर, परमात्मा पर, पर, पर, पर, पर, बन के जो अंदर में बैठे है और क्षुत्र जीव जो अनुचैतन्य जो है वो हर हालत में माया का बस में जाने वाला है और मुश्किल है यह जो अवस्था है इसमें हर जितना शरीर दिखाई पड़ता है दुनिया में सारी जो चीज है इसका नाम है क्या है प्रकृति जो चीज दिखाई पड़ता है दुनिया में सब और इसका अंदर में जो अनुप्रविष्ट होके जो रहता है उसका नाम है पुरुष समझा मेरा बात चेतन अचेतन जो कुछ भी चीज है सबका अंदर में किसी का अंदर में चेतन तो सब वस्तु में चेतन छोड़कर है ही नहीं लेकिन चेतन किसी वस्तु में गुण रूप से गुप्त रूप में किसी जगह प्रकाशित है इस बात का चेतन महा प्रमाण दिया कृष्ण भगवान प्रणान प्रमाण दिया जिस पाथर को चेतन महा स्पर्श किया वो विगलित हो गया चैतन्य महा जहां खड़ा हो जगन्नाथ का तो वो विगलित हो गया तो गया गया। था। इसका इसका माने क्या क्या है तो क्या है? कृष्ण जब किया पत्थर पिघल मतलब चेतन चेतन और चेतन जो आपको आपका विचार में स्थावर स्थावर जंग, स्थाबर, जंगम आदि सब ऐसा हो जाता कि भक्तवीर ठाकुर जैव धर्म व्याख्या की सुंदर तो सारे जगत प्रपंच जो है उस प्रपंच में जितना सारे वस्तु है उसमें चेतन किसी का विकसित है किसी का लुप्त तो चेतन है किसी का विकसित चेतन है संकुचित चेतन है ना? संकुचित चेतन सुप्त तो चेतन संकुचित चेतन सुप्त चेतन क्या गुप्त चेतन है पत्थर आदि सब गुप्त चेतन है सब और ये जो पेड़ पौधा है वो संकुचित चेतन प्रकाश नहीं है ज्यादा और अच्छाद्वित्य चेतन जो है अच्छादित्य चेतन संकुचित चेतन उसके बाद फिर बाद में विकसित चेतन पूर्ण विकसित चेतन अर्थात चैतन्य महाप्रभु का साथ परम चेतन वस्तु का साथ संजोग हो जाए तो पूर्ण विकसित चेतन इस अवस्था में ही भजन का जो विषय है अनुभव है बड़ा आनंद परम चेतनमय जो चैतन्य वस्तु चैतन महाप्रभु उसका साथ संजोग हो जाना और सेवा में लग जाना ये भजन का अल्टीमेट मकसद है और कुछ नहीं है तो ये तमाम दुनिया में जीवों का जो सुख और दुख बोल के जो दो चीज अनुभव करते रहते हैं जैसे उपनिषद में उपनिषद से हमने बताया था जे श्वेत और उपनिषद में बताया गया एक वृक्षों का ऊपर दो पंछी बैठा हुआ है एक जीवात्मा एक परमात्मा कौन से वृक्ष भले कौन से वृक्ष है बल्चे संसार रूपी वृक्ष संसार रूपी जो वृक्ष है संसार रूपी वृक्षों का एक डाल पे दो पंछी बैठा हुआ है एक तो अन एक तो वृक्षों का फल आहार करते और दूसरा जो पंछी हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं करते फिर देखते रहते एक का काम फल का भोग करना वही जो फूल व फल वो करता है संसार का सुख और दुख फल का नाम क्या है और एक सुख और दुख ये दोनों जो फल को आहार करते हैं इसका नाम है जीवात्मा और देखते रहते जो उसका नाम है परमात्मा ऐसा जो सुख और दुख को भोजन भोक्ति वो जो वक्तित्व हम भोगी है हम भोगता है ये जो अभिमान है यही अभिमान जीवों को बंधन में डालने वाला है और इसका अगर अनुभव हो जाए सही ढंग से तो धीरे धीरे ये तत्वों का सारे जो तत्व तो हमने बताया इसका अनुभव आ जाए महाराज ये सब क्या है तो फिर जीवों का हृदय में विमल आनंद बंधन दशा छोड़ जाए ऐसा करते करते क्या हो प्रकृति पुरुष विवेक का बारे में थोड़ा बताओ इसलिए हमारा जो तत्विद है हमारा दर्शन में तत्वविद लोग जो है बताएं कभी संसार अगर करोगे कभी भोक्ता बनके नहीं रहो चाहे स्त्री हो स्वामी हो कोई भी हो एक दूसरे का भोग करो ऐसा बुद्धि मत रखो रखने से क्या होगा सत्यनाश हो, हो जाएगा दोनों ही प्रकृति है अंदर में जो बैठा हुआ है आत्मा है वो पुरुष है लेकिन वो सोचता है कि हम पुरुष है पुरुष शरीर मिला इसको स्त्री शरीर मिला ये नित्य नहीं है दोनों शरीर से आत्मा निकलकर अगर आसमान में इधर रहे तो कौन सामी था कौन स्त्री था कैसे पता चलेगा पता नहीं चलेगा ना कौन पुरुष था कौन स्त्री कौन सामी कौन स्त्री पता चलेगा क्या पता चलेगा नहीं क्योंकि वो आत्मा निकल ऐसा खड़ा हुआ पता नहीं ऐसा करके भोक्ता बुद्धि बिल्कुल छोड़ दो धीरे-धीरे सांख्य तो विज्ञान का जो उपाय है उसको समझो इसके बाद कोपिल जी महाराज अष्टांगो जोग का विषय में बताए कि कैसे आ, कैसे जोगी कैसे कैसे, कैसे कैसे क्या करता है इस विषय में हमारा उतना इधर प्रयोजन नहीं है इस विषय को चर्चा करने का और अष्टांग जोग का विषय में निरुपाधि स्वरूप ज्ञान कैसे होता है इस जोगो का द्वारा इसका भागवत में इसका धीरे धीरे बताया इसका एकाध श्लोक हम कह सकते हैं चित्त जब स्थिर हो जाता है अष्टांगजोग का मूल अष्टांगजोग का मूल विधान है कि तमाम निरोध हो गया और ध्यान धाता ध्यान ध्याय वस्तु पर ध्यान लगा दिया और ध्यान करते करते जब डूब गया अकोहोस नहीं समाधि हो गया समाधि में ठाकुर जी का दर्शन हो सकता ये जो तो है इस विषय ही है धीरे धीरे बताया गया हम तो थोड़े में बता दिया कि ये अष्टांग योग का यह सब विषय उसमें आसन प्राणायाम ध्यान धारणा आदि सब अष्ट विषय है इसको धीरे धीरे अष्टांग योग विधि है और एक विचार हम ये कहना चाहें तो अच्छा है बहुत सारे आदमी उल्टा विचार करता है कि संत महात्मा जो है उन लोगों को प्राणायाम आदि करना चाहिए प्राणायाम आदि जो है वो प्राणायाम का द्वारा हृदय शुद्ध रहता है ऐसे तो संकर्तन का द्वारा होता ही है फिर भी संन्यास लेने का बाद ब्रह्मचारी लोग भी अगर थोड़ा बहुत टाइम निकाल के तीन बजे तो उठो कम से कम उठे अगर पांच बजे आरती का टाइम में भाग्य आए दूषित शरीर लेके ये तो होगा नहीं समय निकलना पड़े तो ये जो प्राणायाम है इसके द्वारा चित्तो वित्ती का थोड़ा संशोधन होता है ऐसा तो संकीर्तन के द्वारा ही हो सकता लेकिन ये करे तो इसमें चित्त स्थिर हो जाता है इसमें मन भी लगता बहुत अच्छा इस विषय में है भगवान खुद बताए ये जो प्राणायाम आदि उसका रिचन कुंभक प्राणायाम आदि जो सब भी है ये करने से चित्तवृत्ति थोड़ा वो कंट्रोल में रहता है ये करना उचित है इसमें शरीर भी निरोग रहता है शरीर को निरोग रखना उचित है जो खाना मिला वो खा लिया अरे महाराज जो खाना मिला वो खा लिया जहां जो कुछ मिला खा लिया और उसके बाद शरीर अवस्थित हुआ महाराज प्रेशर हुआ हाई, हाई प्रेशर हुआ शुगर हुआ महाराज सुबह को हाटो जल्दी बीस किलोमीटर हो गया ना चक्कर पहले तो प्रणाम नहीं किया बोले महाराज प्रणाम कहा कब करे समय नहीं है आप डॉक्टर ने आपको लगा दिया सेवा में शरीर का सेवा में आप नहीं हाटो 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो सुगर हो गया बस हाटो अब ठाकुर जी को सेवा ठाकुर जी का सेवा कैसे हम पाएगा ऐसा करते करते चित्त जो हम निरोध होके बिल्कुल स्थिर हो जाए समाधि में ठाकुर जी का दर्शन भी हो सकता है प्रसन्न बदनाम बोजम पद्म गरवार क्षण नीलोत्पल कैसा बताया भाई हृदय के अंदर में ठाकुर जी का दर्शन होगा कैसा दर्शन प्रसन्न बदनाम बोजम पद्म नीलोत्पल्याम श्रो गाधर लसद पंकोज किंजल को पीत कौशेय भ्राजत कौस्तुभा मुक्त मतो मत दीर्य फलैया परितम बनमालैया परार्द हारो नूपुरम ऐसे ठाकुर जी का स्वरूप का दर्शन हो ठाकुर जी का रूप है हाथ कंग हाथ में बाजूबंद है कितना सुंदर रूप है सारे प्रसन्न वदन और नील उत्पाद जैसा एकदम मरकत इतना सुंदर वर्ण ऐसा ही दर्शन हो दर, बनचे दर्शनीयतम दर्शनीय वस्तु में सबसे अनोखा वस्तु है दर्शनीयतम शांतम मनोनयनोवर्धनम मन का रुचि प्रदम हृदय का रुचि प्रदम मन का आनंददायक हृदय को पिघलने वाला दर्शनीय तमम शांतम मनोनयनो वर्धनम ऐसा दर्शन होगा अबिव्य दर्शन शर्वलोक नमस्कृत सत्यम वी कशरे भग्रह कारक हैतन तीर्थ जससम पुण्य श्लोक जसस्कर आध्याय समग्र सम्रंगम जावत न चाबते मना माँ मा को बोल रहे देवावती जी को पूरा ठाकुर जी का नखोरा बिंदु से ध्यान शुरू करो ठाकुर जी का नखोरा बिंदु से ध्यान शुरू करो धीरे धीरे ठाकुर जी का घुट ठाकुर जी का घुटली जो पैर का चरण कमल उसके बाद ऊपर से घुटना घुटना से ऊपर उठो धीरे धीरे पूरा नाभि स्थल बख्स स्थल कंठोदेश पूरा ठाकुर जी को दर्शन कर जब ऐसा दर्शन हो तो आपको तो आपका हृदय कैसा होगा अष्टांग योग का अगर सिद्धि हो तो उसमें ऐसा होता है जत शोचन श्रीत सरित प्रवर्धकेण तीर्थेन मूर्धि अधिकृतन शिव शिव अभूत धानोशमशलशिष्ट व्रम निशिष्टज्रम धि भगवत चरनाविंदम क्या साधन कियात्सौ निश्रित सरिपकेण तीर्थे मूर्धि शिव शिव अभुत ध्यातुर मनो समलो सही लो निशिष्ट बजरम धायेत चिरम भगवत चरणार बिंदम वज कैसा है बोले जो चरणार बिंद से गंगा जी निकल के आई जुशरण खरा बिंद से गंगा जी का उत्पत्ति हुई जत सौच निशिष्ट प्रबोधकण उदक पवित्र उदक जो गंगा पानी भले कैसे भले ठाकुर जी का पैर को धुलाए है ब्रह्मा जी सत्य में आए ब्रह्मा का ऐसा करके मुंडल के, कर के धुलाए धोते हुए पानी अभी आए धरती में गंगा इसलिए बताया प्रवरोधकेण जत शौच निस्ृत जत शौच निस्ृत जत शौच निश्रित प्रवरोधक तीर्थे नूर्धिकृत तीर्थे न मूर्धिकृत न शिव शिव शिव जी महाराज जिस गंगा जी को जटा में धारण करके शिव उपाधि प्राप्त किया कैसा उपाधि शिव शिव मंगल शिव शिव शिव मतलब सुबह मोड़ का शिव शिव करोगे गुरु वैष्णव का नाम शिव ठाकुर बड़ा वैष्णव है तो मंगलदायक जब शौच निश्रित शरित प्रवधके न तीर्थे न मूर्धिकृत न शिव शिवभूत शंकर जी भगवान जटा का अंदर में गंगा जी को पकड़ लिया इसका दाव उसका नाम शिवा रात ऐसा जो ठाकुर जी है पवित्र और जैसे शिव शिव हुआ वही चरण जो व्यक्ति हृदय के धारण करे और उसके मन इसके जो मन रूपी पर्वत है उसका ऊपर वज्र लग जाए जैसे प्रपात जी कभी कभी बताते थे हृदय के ऊपर वज्रो मारो वज्रो हरिकथा रूपी हरिकथा का डीनामाइट मारो प्रोपात बोलते थे तुम्हारा हृदय पासाण जैसा हो गया पासाण भी नहीं बजरले हो गया उसको मारो टीनामाइट मारो पोपा जी का बात है मारते मारते फाटची कर दो नहीं तो होगा नहींपा किया सर्वम भट्टाचार्य जो पुरुषोत्तम धाम में बोलते रह जो तर्कशास्त्रो में हमारा हृदय लोहा का पिंड जैसा था लिखा हुआ है सर्वम भट्टाचार जो खुद बताए कि शस्त्रो तो मायावाद विचार करते करते हम लोहे का मापिक इनर्ट निश्चिष वस्तु बन गया था उसी हमको तुमने एकदम द्रवीभूत कर दिया आय हावम जो रोते हुए बोला हम तो लोहे जैसा था अरे बाप रे बाप मायावाद विचार में हम पुष्ट था और कोई तर्क वितर्क में मैं सियाल जैसा था हुआ हुआ करते थे पहले खुद बोल रहे खुद बोले सर्वोमठो जी हम तो गिदर जैसा हुआ हुआ करते थे पहले आप चैतन्य महाप्रभ का कृपा हो गया और हमारा दिल ऐसा हो गया कि क्या बताएं ऐसा ही कर देते चैतन्य महाप्रभ का ऐसा प्रभाव है जो जो ठाकुर जी का चरण कमल को ध्यान करोगे इसके द्वारा आपका हृदय का जितना सारे जितना सारे पाप है ताप है जो कुछ भी है ये तो सारे हट जाए तो मामूली बात है यहां तक कि ठाकुर जी का चरण कमल जो ध्यान करे ठाकुर जी उसको आत्म विक्रय करता है आत्मो आत्मे को निजी अपना शरीर अपना अपने को दे देता है विकी करता है लिखा हुआ है भागवत में आएगा सुदामा मिप्रो का प्रसंग आएगा जिसका चिंतन मन में आने का साथ ही ठाकुर जी क्या करता है अपने को दे देता है भगवान का चरण को धायतो पदकमलानी आत्मनम आत्मानी हृदय में ठाकुर जी का चरण कमल का ध्यान करो तो आत्मनम है तो पद पदकमलानी आत्मनम आत्मानम आत्मे को अपना जो जो है अपने को दे देता बस जो हमको बिक्री कर दिया तेरा सामने ऐसा करके ठाकुर जी बिक्री कर देता है तो ऐसा करके जो तुम्हारा भक्ति अगर आगे बढ़े सांखो जो का विशेष उद्देश्य है कोई अगर उल्टा सोचे तो सांखो विज्ञान को मुश्किल है सांखो का अल्टीमेट उद्देश्य है भक्ति योग का बारे में आपको बताना भक्ति योग का बारे में बताना ही ये जो का अल्टीमेट उद्देश्य है लेकिन कई आदमी संकोजुग को उल्टा व्याख्या करता है संकोजुग का बारे में उल्टो जो उल्टा व्याख्या करता है इस बारे में कोपिल जी भगवान स्वयं भी बोले हैं भगवान कहे इधर कालो प्रभावा संसार का घोर इसमें बताया भगवान ने बताया भक्ति योग बहुविधो मार्गामी भगवती स्वभागु ना पुंसाम भावो विभिदवते हे भामिनी माँ को देवावती मैया को कह रहे हैं। ये भामिनी ये जो भक्ति जोगो बहुवी दो भक्ति योग का बारे में हमने उदाहरण किया दो एक श्लोक भक्ति योग का लक्षण कैसा है बोले भक्ति जोग का ऐसा लक्षण है वो जैसे नदी बहती हुई गंगा नदी जैसे एकदम पूरा का करोर जा रहे हैं। जा रही है उसमें कोई रोक टोक नहीं है कैसे रुकेगा रोकना मुश्किल है इसको ये जो निरवच्छिन्न जो गोती है हृदय का ठाकुर जी का ओर जाने का जो व्यवस्था है इसका ही नाम है वास्तव भक्ति भक्ति योगो बहुविदो मार्ग भामिनी विद्वत भागते भक्ति जो है ये भी कई किस्म का है सोनातन जी दिखा हमने पहले भी बताया था भक्ति एक किस्म का नहीं है पांचो पांडवों का भक्ति का विशेष है फिर हनुमान जी का भक्ति का विशेष है नारायण जी का भक्ति का विशेष है शंकर भगवान का भक्ति का विशेष है हनुमान जी का भक्ति का विशेष बोला फिर उसके बाद जादवगण जो है वो भी भक्ति का उसका भी विशेष है, है? उसके बाद ब्रजवासी का विशेष है सारे ब्रजवासियों में हजारों विभेद है एक एक अनुभव का तरतम विचार जो है एक एक विषय का अनुभव का तरतम विषय का ऊपर पूरा प्रतिष्ठित है ये भी ये जो चीज है भक्ति कई किस्म का हजारों किस्म का इसलिए कोपिल जी भगवान बताए भगवान बातचो भक्ति योग बहुविधो मार्गनी भावते स्वभाव गुणो मार्गेणसाम भाव विविध एक व्यक्ति का एक एक जीवो का भक्ति का एक एक किस्म का भाव जो पैदा होता है वो पूर्व संस्कार और वर्तमान भजन का ऊपर जो है वो डिपेंड करता है ऐसा करके अभी बता रहे हैं कि संदायो जो हिंसा दम्भो माश्चर्य वा संग्रम भिन्न दृग्भाव मई क्या अभी तामस, तामस भक्ति कैसा है भक्ति तो असली नहीं है संदाय को भी कभी अभिसन्धि लेकर संदायो जो हिंसा दम्भ्यम आश्चर्य में संग्रम्भी भिन्नोद्रिग भाव मुई कुरियात सौतामसा हिंसा करके दम्ब करके माश्चर्य करके उसका ऊपर कंसेंट्रेट करके जो भक्ति करता है वो तामस भक्ति है इसका बाद राजस भक्ति दिखाया उसका बादत्विक भक्ति उसका निर्गुण भक्ति सारे एक एक करके सब बता बहुत चीज है और हमको चौथा स्कंद में जाना ही है कुछ भी कहो नहीं जाए तो होगा मदगो न सुना सर्व गुहा मनो गिरन्नाथा गंगा गंगा बो अंबू क्या बताया मदगो न सुति मात्रे नवगुहा से मनो गतिर अविचिन्ना जथा गंगाब सुबदो जो उदाहरण हमने दिया गंगा जी हिमालय में पैदा हुई उसका बाद बहती हुई जाते जाते हजारों किलोमीटर जाके गंगा में अपने को मिला यही काम मदगुन सुति मे नमो सर्वगुहा से मनो गतिरविछिन्ना यथा गंगा बद भक्ति अहितकी अहितकी अव्यवितामी लक्षण भक्ति अहि तो किता भक्ति पुषोत्तमी सामीप्य सारूक्यमी दीयमन न गृणंति बिना मत से जन सीगाख्य अत्यादा तेनाति व्रजन त्रिगुण मदभापद्य अभी बताया ये सब दो एक श्लोक का व्याख्या सुन लो मद्गुण सुतिमाण मई शर्वुहाश हमारा रूप गुण सुनने का बाद पागल का माफी मनोगति रविचिन्ना जथा गंगा अम्बद गंगा का गति जैसे जा रही है कोई बाधा रोक टोक किसी भी हालत से किसी भी हालत से बाधा रोक टोक कुछ नहीं होने वाला ऐसा जो अवस्था है ये जो मनोग रविच्छिन्ना इसको ही शुद्ध भक्ति बोला जाता है अविच्छिन्ना भक्ति मनोग अविच्छिन्ना अनप्टेड भक्ति और मैया को बताएं लक्षणम भक्ति योगो से निर्गुणो स्व उदाहम इसी को बोले निर्गुण भक्ति कोई फायदा लेके दंदा लेके भक्ति मत करो लक्षणम निर्गुण लक्षणम भक्ति योगो से निर्गुणो स्व उदाहम अहित्व तो की अप्रतिहता की बात है यथा जा भक्ति पुरुषोत्तम जिस तो को हम पहला में बताया था परो यतो सौ पुंगजे अहित तो अप्रता जयात्मा सुध थी इसका व्याख्या यही आए शुद्ध भक्ति और एक बात कान खोल के सुन लो शाल साली समीपो सारूपत उपयुतो बीना किसी शुद्ध वक्त को बोलो का सालोक को ले लो सामीप को ले लो सरुपो ले लो शास्त्री ले लो वो लेगा देगा सालोक को मतलब समान लोक को प्राप्ति करना शास्त्री मतलब भगवान का मापिक ऐश्वर्य को प्राप्ति करना शाहरूप मतलब भगवान का रूप का जैसा रूप है सालोक को मतलब एक ही रूप एक ही धाम में रह सौ लोग ये सब शुद्ध भक्त जो है कभी भी लेता नहीं है और साजुज मुक्त तो बिल्कुल नहीं लेते ये तो सालक को शास्त्री सामीपो सर्व साजो पो तो कभी भी किसी हालत से अगर इचारों में एक ले, ले लिया समझो लेता तो नहीं लेकिन साजुजो अगर ठाकुर जी बोले साजुजो ले दो तो उसको घिना आता है तुक्कार देते भक्तर हजा घी ना वरकु तो साजुज नहीं लोहा ये जो साजुज है ये भी दो किस्म का है एक ईश्वर साजुजो एक ब्रह्म साजुज ब्रह्म साजुज मतलब ब्रह्मो तेज में ब्रह्म ज्योति में समा जाना। ब्रह्मो ज्योति में समा जाना इसका नाम है क्या है ब्रह्मो ज्योति में समा जाना और जो ठाकुर जी का शरीर में समा जाना यह एक किसी का साजुजो ये उससे भी खतरा है डेंजरस ब्रह्मो सजुजो अगर साजुजो तो भक्तों का भक्तों का सजुज्जो सुनते ही भक्तों का घृणा आता है लज्जा आता है अगर ब्रह्मो सजुजे ब्रह्म सजुजो जो है उससे भी और खतरनाक है ठाकुर जी का जो ईश्वर बहुत घिना जैसे शिशुपाल पशुपाल शिशुपाल को पशुपाल भी बोला गया भागवत में आम नहीं बना के शिशुपाल पशुपाल का वो जो साजुज हुआ था वो ईश्वर सजुज हुआ था ईश्वर सज हुई थी शरीर ठाकुर जी वो उसका चक्र से काट दिया उसके बाद आत्म आत्मा आके आत्मा आके धीरे धीरे ठाकुर जी का चरण में समा गया देखते हुए हजारों लोग देख रहा है। प्रदीप कमा भी आते आते आते आते, आते इधर आया आते आते ठाकुर जी का चरण के, के इधर आया चरण में मिट गया बस इसका बोलते हैं शरीर का साजुज जो लो लोग द्वैत्यो लोग हैं, ठाकुर जी का स्वरूप को मानते नहीं है वो द्वैत्य लोगों का जब नाश हो जाता वो द्वैत्य लोग जाके वो ब्रह्म जो ब्रह्म ज्योति में मिल जाता ये शास्त्रो का सिद्धांत है जो लिखे हैं। ऐसा करके सारे आदि सब विषय में चर्चा किया इसके बाद धीरे धीरे अर्चन आदि कैसे कैसे हमारा मन में भक्ति का अलग अलग जो पद्धति है सब बताए और इसके बाद कैसे जीवों का गति होता है नरक गति होता है नरक का विषय में जो वर्णन है वो सुने तो डर के मारे भागेंगे और सुनेंगे नहीं कथा नरक का जैसा वर्णन है बाबा कई किस्म का नरक क्या क्या होता है उसका बारे में सब वर्णन है जो भी है आप सोच लो आप तो संकीर्तन कर रहे हो हरी कथा तो सुन रहे हो आपका तो नरक कैसे अगर मिले तो उल्टा ठीक नहीं और जीवों का मनुष्य जो प्राप्ति कैसे होता है चौरासी योनी घुमन करते करते मैं धीरे धीरे कैसे ये मनुष्य जन्म होता है इसका बारे में थोड़ा वर्णन है इसका दो एक लाइन हम बताएंगे उसके बाद हम खत्म करेंगे इधर भले इधर बताएं से भगवान वाचो कर्मना दिव्य नेत्रेण यंतर देहो उपपत्तय कर्मणा कर्म होता कैसे बल्जे स्त्री प्रविष्ट उदरम पुषो रेतो कनाश्रय रेत कोना का आश्रय करके माया का कोक में प्रवेश करते उसके बाद गर्भ में क्या होता है बलजय बल्ज कॉलन त्र पंच रात्रेन बुद्धुदेश शिरोद्याभ्याद्यांगोस्ट हैं, लोक नोक लोम अस्थि मर्माणी लिंगो स्त्री भी ये जो है धीरे धीरे होते रहता है पहला रात में जाइगोड फॉर्मेशन होता है मेडिकल साइंस में उसके बाद धीरे धीरे एक छोटा सा फल जैसा होता है उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है उसका हाथ पैर नाक मुंह सारे निर्विन्न होते होते बच्चा के कोक में उल्टा रह जाता है और मैया जो झाल तेल तीखा सब खाती खाती रहती है ना वो सब बच्चा का शरीर में लगता है ऐसा उदाहरण दिया उसके बाद बहु कष्ट करके जब अंतिम में वायु संचालन के द्वारा ये संतान का आविर्भाव हुआ गर्व <coughs> इदा तो गर्भ में स्तूति का विषय है लेकिन टीकाकारों ने बताया हर जीवो का गर्भ में ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता गर्भ गर्वस्तुति है गर्भ में स्तूति की उसके बाद फिर जब जन्म है जन्म जब भय तो ठाकुर जी को फिर भूल गया जनमो लो, पोरी माया जाले लिखा है कृष्ण में सुंदर उसके बाद कुछ दिन बाद बालोक भैया खेलू बालोक समो कुछ दिन ज्ञान उपजी लो पाठपुरी अहो इत्यादि है सुंदर ऐसा करते जीवन जोवन हुआ शादी हुआ उसका बाल बाल बच्चा हुआ उसके बाद मर गया यही तो जिंदगी है तो इसमें जीवात्मा का जन्म कैसे होता है ये सब सुंदर चर्चा किया गया सुंदर जैसे जीवात्मा जाते रहते हैं जन्म एक जोनी से दूसरा जोनी कैसे जन्म होता है इत्यादिवार में और उसके बाद बताया देखो असत्संग बिल्कुल मत करो चाहे भजन छोड़ के घर में चले जाओ हम बोलता है लेकिन असत्संग मत करो असत्संग तय गई वैष्णव आचार कोई कोई आचार्य जो बोलता है आए महाराज घर कहाँ जाए इधर ही रहे वो उल्टा बोलता है उल्टा बोलता है वो इधर रहे तो और ज्यादा करोड़ों गुना उसका अपराध वर्ती चलेगा उल्टा बोलता कहां जाएगा तुम्हारा अगर कोरोना है तो उसको परिवर्तन करो आज तुम्हारा परिवर्तन से अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मठ में क्या करे भिक् का चीज खाए अपराध करे और अपराध बढ़ते बढ़ते अंतिम में उसको क्या होगा उल्टा हो जाएगा ना उल्टा हो जाएगा से सिद्धांत तो ये है और किसी किसी जाएगा बोलता है महाराज इतना शासन करते है। हैं श्याम बाबा और बाकी तो कुछ बोलता ही नहीं उतना कितना सुंदर शबाचार्य हम बोला शास्त्रों का विधान है हम तो किसी को गाली नहीं दे रहा है शास्त्रों का विचार है शास्त्रों का विचार है और पूरा खुल्ला खुला उसमें लिखा है नीति शास्त्रों में जो संसार का जो विचार है उसमें भी लिखा हुआ है जो लालयत पंचवर्षानी दसो वर्षानी नी पांचवा वर्षो तक बच्चा को लालन पालन कर लो प्रेम करो चुम्बन करो और जब पांचवां वर्षो का बाद दसवास कहा जाता है क्या कर रहा है शासन करो नहीं तो कुत्ता बिल्ली बन जाएगा लड़का नहीं भी रहेगा शास्त्रों में लिखा हमारा इसीलिए खंडन कर रहा हूं कोई अगर बोले महाराज कड़ा हमारा गुरु तो बोलता है तुम्हारा गुरु बोलता नहीं तो तुम उसको दंडोवत करो रो तुम्हारा अगर पूरा जिंदगी में तत्व तो तो ज्ञान मिले तो मिले हम क्या करें हम तो निंदा करने नहीं बैठे पंचो वर्षानी दसानी तुम प्राप्ति पुत्र मित्र बहुत आचरे शास्त्रो है पांच वर्षो तक प्रेम करो दस वर्ष एकदम शासन करो और उसके बाद सोलह सो वर्षो जब बोला सोलह साल का ऊपर उसके बाद पित्र पुत्रों को जैसे बंधु है दोस्त ऐसा समझाओ ऐसा लिखा तो मानोगे तो नहीं मानोगे तस्मात है इसलिए बोला पुत्रों और शिष्यों को तारे तारण कर शासन करना है लालो ने बहुबो दो सहा लालो ने अब ये जो ना हमारा शिष्य है चलो कुछ भी करें नोमड़ा ये शिष्य गुरु नहीं है ये। ये गुरु नहीं ये शिष्य को भड़काने वाले हैं ये गुरु को तय करे तो अच्छा है शिष्य कुछ भी करे लड़की का संग सब बदमाशी कर सब जानते हुए भी आ, करने दे अरे गुरु का काम गुरु का काम शासन करना लिखा हुआ है। लालोने बहुवो ने बहुवो दोषा लालोने बहुवो दोषा तारोने बहुवो गुणा तारण करो शासन करो उसमें बहुत गुण आता है तस्मात पुत्रम तो शिष्यम न लाल है। लिखा हुआ है तो तुम उल्टा कर रहे हो ठीक है तुम्हारा गुरु या यादा नहीं कर रहे उसके में और साधु बनना चाहो तो बिल्कुल नहीं करना चारों ओर तुमको मारने के लिए आएगा चारों ओर से कामिनी कांचन खाना सब मारने के लिए आएगा सब सावधान रहना साधु सावधान फिर कही करो अवधान ऐसा बोल के चिल्लाता है ना प्रसाद का में है? और संत लोग क्या करते हैं दृष्टि पूतम पदम न्यासित वस्त पूतम पानी पिवेत इसका माने क्या है बल ये देख देख कर प्यार को रखो जब एक पैर को उठा के एक संत महात्मा रखता है तो हम कहा प्यार को रखा विचार करके रखो और जो संत लोग पानी पीता है पानी को छान के पीता है पानी पियो छान के संग करो जान के संग करो के और पानी पियो छान के नहीं तो होगा नहीं है और जिसमें इतना अच्छा अच्छा पकवान खाए तो हमारा नींद आ जाए तो ऐसा कम क्यों कर रहे हो ज्यादा पकवान खाए तो उसमें मेरा नींद आ जाए भजन नहीं बनेगा तो क्या होगा तो इसका अनिष्ट तुम कर रहे हो ऐसा जो है सत्तम सौचम दया मौनम बुद्धिर हृ सीर यशु खमा समो दमो भगत चेती जब संज्ञात जाति संशयम असत्संग बिल्कुल नहीं करना असत्संग करो तो उसमें उल्टा हो जाए सारे सदगुण का विनाश हो जाए एक आदमी के अंदर में जितना सारे सदगुण हैं सारो सद्गु जो है वो विनाश प्राप्त हो जाए मेंटली और डायरेक्टली मानस में असत्संग करो और डायरेक्टली करो जो कुछ भी जैसे भी करो असत्संग पतन हो जाएगा कैसा बोले सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि जसो क्षमा शमो दमो भगश्चे जत संज्ञा जाति संशयम सत्... बचे सत्यम शौचम तुम्हारा सच्चाई है सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि है, है्री है घटिया काम करने में शर्म है बुद्धि श्री है सुंदर जो है यश है क्षमागुण है समोह है दमो है भगो भी प्राप्त हुआ थोड़ा संज्ञा जाति संघ ये जो जिस संघो के द्वारा तुम्हारा सारे खत्म हो जाएगा भिकारी बन जाओगे चाहे बैंक में रुपया है लेकिन ऐसे भिखारी भजन में भिखारी भजन में तो तुम्हारा जैसा नंगा कोई नहीं है तुम भिखारी हो चाहे चिल्ला चिल्ली करो कुछ भी करो करोड़ों रुपया रख दिया और ठीक है रखो लेकिन भजन में तुम भिखारी हो तुम धनी नहीं हो जे ध्वनि होया ध्वनि मुनिरे मानो ना मुनि तारी कौन मानी अमीन तो सिरे ऐसा होता धन तो इसको नहीं बोला है। जो जो इकट्ठा करने के लिए तुम जीवन जोवन को बर्बाद कर रहे हो ये कभी भी धन नहीं माना जाएगा धन नहीं ये तुमको नाश करेगा यही तुमको मारेगा सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि क्षमा शमो दमो भगश्चेत संज्ञा जाति संशयमेश खंडितात्मेशुषु संज्ञात न कुछ स्वच्छेश क्रीड़ा मिगेश कितना सुंदर बात देखो ऐसा जो तो है कितना गाली दिया एक तो है अशांत तो है मुड़ है खुणितात्मा है असाधु है ये लोग का संग नहीं करना चाहे तुमको कुछ लोग दिखाए चलो हमारे साथ अच्छा रहोगे खाओगे पियोगे कोई सेवा नहीं महाराज जाओ मरोगे हैं बस मरोगे तेशु ऐसा जैसा जो आदमी है अशांत तो लोग जो मूड़ मुड़ है एकदम मूरख है खंडितात्मा है और विषय में रमन करने वाला और असाधु जो है इसका संग कभी नहीं करना संग न कुरयाद सोचे शु वी रिग्रेट फॉर देम वी एक्सप्रेस अवर हम हम लोग अनुताप करते हैं क्या हालत है लोग का ऐसा है भले संगम न कुरिया स्वच्छे योषित क्रीड़ा मिगे शुचो योषित क्रीड़ा योषित को क्रीड़ा योषित जैसे नचाते हैं जोषित जैसे नचाती है वैसे नचते रहते योषित का मतलब ये मत समझो कि स्त्री योषित का मतलब गौरी और सिद्धांत है बाजार का आदमी ऐसा सिद्धांत तो नहीं जानते योषित का मतलब आप सोचे जोषित का मतलब आपने सोचे जोशित मतलब स्त्री ना ये तो है ही है कई किस्म का जोशी संघ एक है आपका लिए स्वामी जोशित बन जाएगा अगर आप भोग करना चाहते समझा मेरा बात कोई स्त्री अगर स्वामी को भोग ये आपका लिए जोशित संघ हो तो बड़ा ये गौड़ियामठ में ये सिद्धांत तो है ये जो जोशित संघ है कैसा कैसा जोशित संघ स्त्री जोषित कामिनी जोशित कांचन जोशित कामिनी जोशित कांचन जोशी प्रतिष्ठा जोशी कोई देखे का कामिनी कांचन नहीं है महाराज लेकिन प्रतिष्ठा चाहता है वो भी जोशी है इसलिए रघुनाथ दास गो जी कीर्तन में सुंदर बताना लिखे रघुनाथ दास को सही लिखाना प्रतिष्ठा साधिष्ठा शपथ रमनी मेदी न प्रतिष्ठा सा धिष्टा सपचरमी इतना गाली दिया वो सपचौ रमणी है कुत्ता खाने वाली सपचौ मेरा हृदय में नित्य कर रहा आह कितना बड़ा साधु बन गया माला चढ़ाओ पैर धुलाओ अरे हो गया तुम्हारा खुद का मंगल नहीं हुआ जगत का क्या मंगल करोगे सब मूर्ख ऐसा जो है इधर बताया तेसु अशांतु मूड़ेशु खंडितात्मेशु असाधुषु संगम न कुरिया सुंदर सुंदर श्लोक है सुंदर आएगा देखोगे तो असत्संग त्याग असत्संग त्याग यही आचार वैष्णव का मूल आचार्य यही है असत्संग त्याग यही आचार वैष्णव का आचार का मूल फाउंडेशन यही है असत्संग करते रहो महाराज हमको त्याग कर देगा क्या करे रहता हूं इलाका में उसका पास जाना पड़ता है जाओ खुद असत्संग करो सत्संग और जय सत्संग और असत्संग दोनों अगर एक साथ करते रहे तो उसमें फायदा नहीं है सत्संग भी करे महाराज आया थोड़ा कथा सुने ओ महाराज बामगोज सिंह महाराज का कथा सुना महाराज कितना सुंदर कथा और फिर असत्संग भी करते रहे तो क्या होगा महाराज जी मतलब का क्या दोष है एब्सिल्यूट सत्संग मतलब सत्संग करने के बाद और असत्संग करने का कोई प्रसंग नहीं चले बी केयरफुल अबाउट दैट और कपिल जी महाराज कह रहे हैं कि मां मेरा जो माया है इसका बारे में क्या बताएं मेरा एक माया है योषित माया दुनिया का ऐसा ऐसा करके नचाती है गुरुजी बोलते थे गुरुजी सुंदर बोलते थे हंसते थे सुंदर भले ये सब दुनिया सोचते हैं कि ये सोचते हम बड़ा सिद्ध महात्मा बन गया बड़ा लड़कियों के साथ बात करते हैं ब्रह्मचारी सन्यासी से कुल्ला खुल्लाम खुल्ला परिक्रमा में लेके जाए अरे सब करे और ऐसे कैसे संग हो जाता उसको पता नहीं कैसे संग हो जा रहा है कैसे संग हो जा रहा है उसको पता नहीं और चैतन्य महाप्रभ का सिद्धांत तो आज सायन कालीन उदिवेशन ने चर्चा जरूर करेंगे इसमें इस जो चर्चा हमने किया वो चर्चा स्पष्ट होगा ये जो चर्चा कर रहे हैं उसका चैतन्य महापुर का विचार है ये स्पष्ट होगा नहीं तो होगा नहीं इससे इधर बताया देखो माँ हा बोले हमारा ये माया है जो शीत माया दुनिया का कोई ऐसा नहीं वो माया को जय कर सके दुनिया में ऐसा कोई नहीं भैया जय कर एक नर ऋषि एक नर ऋषि हिमालय में नर उसका उसका भेज दिया मैन का आदिश नित्य करना शुरू कर दिया स्वर्गराज इंद्र सोचे इसको इसको तोड़ो एक तपस्या को नरा तपस्या करते रह गया ओह सब आके क्या उदम मचाए कीर्तन गीत एकदम फिर नर ऋषि ने क्या की धीरे धीरे अपना आंखों को खोलिया ऐसे जब आंख को खोले तो डर के मारे वो भाई भयभीत हो गए बाप रे कौन है इसके बाद नर नारायण सिंह हंसते हंसते अपने उड़ू से पैदा कर दिया उर्वशी को जा तेरा स्वर्ग में ले जा इंदु महाराज को बोले सब उर्वशी आदि सब रंभा पैदा कर दिया ले जा ले जायभीत के चला गया इंदो मज को बोले महाराज किसका पास भेजा ये तो साक्षात नौरा नारायण है बाद, कुछ भी करे क्या होगा नौरा नारायण साक्षात है उसके बाद काम ही नहीं क्या करे कुछ चालाकी करे कुछ करे क्या होगा कुछ होगा कुछ नहीं होगा इसलिए इसलिए इधर कोपिल जी महाराज कह रहे थे ऋषिम नारायणमृते ऋते य हो माया सृष्टो बचे तो कोनु अखंडित धीप मानो ऋषि नारायण अमृत बचन जोशित मो माया मा ये हो माया यशित मई ए हो माया हमारा जोशित रूपी जो माया एक नर नारायण ऋषि छोर के दुनिया में एक दिखाओ उसका पार करके चला गया कोई नहीं है कैसा कैसा विश्वमित्र मुनि विश्वमित्र मुनि फिर उसके बाद क्या वशिष्ठ मुनि रंभा तिलोत्तमा के ऐसा ऐसा करके भ्रू को नचाया बस हो गया ब्रह्मचर्य खत्म गुरुजी बोलते दास आते थे बाबा और सब संगो करे कथा बात बोले ऐसा बात करता है वो जानता नहीं जब भ्रू के ऐसा ऐसा कर दे आंखों के टेढ़ा आखे थे हो गया उसका ब्रह्मचर्य पूरा गया पानी में जाओ पिता माता के रुला के आए हो पिता माता रो रहे इधर मस्ती कर रहे हो तुम पशु का मापिक तुम्हारा पिता माता उधर रो रहा है एक ब्रह्मचारी देखा चंडीगढ़ मठ में हमारा बात आके शिक्षित लड़का बहुत सुंदर नाम नहीं बताएंगे सिद्धांत तो बोलना है शिक्षित लड़का हिमाचल का किसी जगह का नाम नहीं बताएंगे नाम बोलना उचित नहीं है इतना सुंदर लड़का देखो तो प्यार करने की इच्छा होता है उम्र है 24-25 जो हमारे साथ इतना हमको प्यार करते थे चंडीगढ़ में बोलेंगे आता बहुत सुंदर ये जो महाराज महाराज है इंचार्ज वो भी बहुत अच्छा महाराज है ये महाराज का सेवा करते थे कभी हमारा पास आते थे महाराज चंडीगढ़ में माया जाय करना बड़ा मुश्किल है बहुत मुश्किल है यहां जा, यहां जैसे लड़कियों को लड़का लेके जाता है वहां ब्रह्मचारी को उठा उठा के लड़के लड़की ले जाता है उल्टा उल्टा यहां जैसा है लड़की को लड़का। लड़का, लड़की आए ब्रह्मचारी गया। हो गया खुदी इसलिए जो भी ब्रह्मचारी सन्यासी चंडीगढ़ में जाता है हम तो डरते हैं बोले अब है। इस लड़का का कितना सारे सदगुण हम देखते रह जाते इतना सुंदर फिर बाद में क्या हुआ माया का चक्कर में सारे वो मेरा पास वर्णना करते थे महाराज मैं अपना पिता माता का लोटा लड़का हूं पिता माता का लोटा हमारा पिता माता हिमाचल में पहाड़ी चट्टी में रहते एक बाल्थी बोलते हमारे पास रोते रोते बोलते थे जब अच्छा था बड़े एक बाल्थी पानी लेने ले के लिए मैया बूढ़ी है ऐसे ऐसे जाना पड़ता है उधर से लेके चट्टी को पार करके आना पड़ता है उसी पिता माता को मैं छोड़ के आया हम अभी ये बात को ध्यान रखो तो भजन हो सकता लेकिन बाद में माया का ऐसा चक्कर पड़ा तो उसको हो गया खत्म बस पीला कपड़ा है लाला लाल कपड़ा है एक दफे मेरा चंडीगढ़ में भाषण था और गाड़ी लेके हमको गाड़ी लेके जा रहा है गाड़ी लेके हम भी है एक, एक दूसरे महाराज भी है प्रवोचन का जाएगा आ रहा है उधर देखिए एक बड़ा कीर्तन हो जैसे फिल्म स्टार लोग कीर्तन करते हैं ना ऐसे कीर्तन चल रहा है हम लोग कौन कर रहा है गाड़ी भी घुसा नहीं गाड़ी जब उधर घुसा हमने उतारने का पहले ये कीर्तन कर रहे हैं ये तो हो गया इसका छुट्टी जैसे कवाली कीर्तन होता है ना ऐसा सब माता जी सब बैठा हो इधर कवाली कीर्तन करते हैं हम तो इसको गया खत्म हो गया बस सत्यानाश हो गया कभी भी माया का चक्कर में मत पढ़ो मत परोगे परो तो भजन नहीं होगा बस जाओ ऐसा करके ठाकुर जी ने बताया जो मेरा माया ऐसा है कि देखते रह जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे कुछ नहीं होगा तो इसलिए क्या तस्मा भावे न भजस्व परमेषिन तदगुणाश्रया भक्ता भजनी हो भुजम वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रजोयित जनयत्वास वैराग्यो ज्ञानमो दर्शनम क्या बताया वासुदेव भगवती भक्तियोग प्रयोजित जनयत्सुवैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्मो दर्शनम वाच के वास पथितान पावन वैष्णव्यो नम सायकालीन उदिवेशन में चौथा स्कंध शुरू होने जा रहा है शंकर जी का लीला खूब जल्दी आया करो शुरू करो ना आते कादशी है खाने पीने का चक्कर उतना नहीं है